जय सतमते रामचंद्रा ओ नमो सुराय स लक्ष्मणा तस् जनता रामं रामा सुग्रीवम् भरताज्रीवुसून यत्र यत्र यघुनाथ कीर्तन तत त्र कृतमस्का पिपूर्णलोचन हेनाथ गोवर्धन गोकुलेश करता तथा कामेुक्त विचरा निर्भय सै नमो गोभ्यीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो नम प्रहलाद नारद परा शुरी व्यांश सुखशौनकियाक्मांगदाजुन वशिष्ठ विभीषणादे पुणिया परम छाकल्य कृपा सिंधुभ्य पति पाव्यो नाथ थ सरंभा मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे परंरा नाराण नमस्कृत नर चम दी सरस्वती जय मुदीर बीना बिना वैंकते न नाथो नना सदा वैं कटे स्मरा बिना विना वैं कथ नाथो ना था सदा वैं मरा मे मरा विना वहीं कथे ननाथो ना सदा वैंकथे सम मर मारानी हरे वंक सा प्रसिद्ध प्रसिद हरे वैंकटे प्रसिद्ध हरे वैंकटे थमेड़ा की जय, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ नंदग्राम की जय, श्री जड़खोर गोधाम की जय, श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री रंगनाथ भगवान की जय, श्री रामेश्वरम भगवान की जय श्री वेंकटाचल की श्री वेंकटेश प्रभु श्री श्री निवास जी की, की श्री तिरुपति बालाजी महाराज की जय, श्री तिरुपति बालाजी गोमंगल चतुर्मास महोत्सव की जय, पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी की सब संतन की जय. श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री हाथीराम बाबाजी महाराज की जय, श्री वेंकटाचल क्षेत्र की जय, श्री स्वामी पुष्करणी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब विप्रन की जय. समस्त ब्रजवासी की जय जय जय श्रीराधे जय जय श्री सीता हर हर महा हरिशरण भक्तवां छाकतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री वेंकटाद्री बिहारी श्री श्रीनिवास श्री तिरुपति बालाजी भगवान की अहेतुकी अनुकंपा से श्री तिरुमला में श्री हरिराम बाबा की भावमयी सनिधि में एवं श्री तिरुपति बालाजी महाराज की चरण सन्निधि में उनके मंदिर के प्रांगण में इस मंदिर परिसर में स्थित इस दिव्य सत्संग मंडप में महोत्सव मंडप में अखिल विश्व में वेद लक्षणा भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन हो भारतवर्ष की धरा से गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए मिट जाए गोवंश सुखी स्वस्थ और समृद्ध हो और गोवंश की स्वस्थता एवं समृद्धि के द्वारा समग्र राष्ट्र उसका तन मन स्वस्थ हो समृद्ध हो और भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु के पद पर प्रतिष्ठित हो भारतवर्ष की धरती वेदलक्षणा गोमाताओं के गोमय गोमूत्र और उनकी चरणरथ से सुवासित हो उठे दूध दही की नदियां फिर से बहने लग जाएं, भारतवर्ष के सभी देवालय और सभी भारतीय राष्ट्रीयता भारतीयता में विश्वास रखने वाले आर्थिक लोग गोवंश के उपासक हों गोवृति हों, सभी देवालयों में अर्चन पूजन की भोग राग की व्यवस्था वेद लक्षणा गायों के दूध दही घृत से ही संपादित हो इन्हीं पवित्र भावों को लेकर परम भागवत गोर श्री स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथ महाराज शास्त्रीय विधि से तिरुमला में श्री तिरुपति बालाजी में वटाचल के इस पवित्र स्थान पर महोत्सव चातुर्माधि संपन्न कर रहे हैं शालग्राम भगवान को सवा लक्ष तुलसी दल सहस्त्र नाम के द्वारा अर्पित किया जा रहा सवा लाख नामों से सवालाख तुलसी दल समर्पित किया जा रहा है भगवान शिव का रुद्राभिषेक बिल्व पत्रार्चन भी हो रहा है और विविध वक्ताओं के द्वारा सत्संग का समायोजन भी हो रहा है हम लोगों के न तो प्रयास का यह फल है न ही पुरुषार्थ का फल है न ही प्रारब्ध का फल है यह केवल और केवल श्री तिरुपति बालाजी की अहेतुकी कृपा का फल है जो इस दिव्य देश में इस भू वैकुंठ में हम लोगों को थोड़ी देर बैठने का अवसर मिल रहा है सत्संग का अवसर मिल रहा है हम लोग बहुत भाग्यशाली पुराण में भगवान व्यास की वाणी है वेकटाद्रिशमस्थन ब्रह्मास्चन वेकटेश सो देव न भूत न भ्य भगवान्स वेकटाचल महात्मे कह रहे हैं वेंकटाचल पर्वत के जैसा स्थान इस पूरे ब्रह्मांड में दूसरा कोई नहीं और वेंकटेश के समान देवता भी इस धरती पर कोई दूसरा न पहले हुआ न आगे कोई होगा यह प्रत्यक्ष विराजमान है चंद पुराण के वेंकटाचल महात्म्य के इक्कीसवें अध्याय के 66 श्लोकों में 66 संख्या वाले श्लोक में भगवान व्यास ने स्पष्ट कहा है कृते जनाद्रिम त्रेतायाम िरी तथा द्वाप सिंहशैल कलौ श्री वेकटाच सतयुग् में पर्वत उसका विशेष महात्म्य है त्रेता में श्री नारायण पर्वत जिस पर्वत पर भगवान बद्री नारायण बद्रीनारायण विराग द्वापर में नृसिंहाचलम नृसिंह पर्वत दक्षिण में उसका विशेष महात्म्य है और कलऊ श्री वेंकटाचलम कलयुग में वेंकटाचल पर्वत से श्रेष्ठ कोई पर्वत नहीं है श्रेष्ठ पर्वत ये साक्षात नारायण रूप ही है इतनी श्रेष्ठता इस पर्वत में क्यों है इस वेंकटाचल पर्वत में इतनी श्रेष्ठता क्यों है बोले इस श्रेष्ठता का कारण है प्रवदतीह विद्वांश परमात्मा लय गिरी या प्रभृति जो विद्वान है वे इसलिए इसकी इतनी महिमा का निरूपण करते हैं क्योंकि ये परमात्मा लयम गिरिम ये पर्वत परमात्मा श्री वेंकटेश बाला जी का आलय आलय माने निज निवास स्थान ये भगवान का घर है ये भगवान का घर होने से भगवत रूप होने से सबसे श्रेष्ठ है हमारे ब्रज में गिरिराज जी को सबसे श्रेष्ठ स्वीकार किया गया गिरिराज जी श्रेष्ठ क्यों है क्योंकि श्री कृष्ण में और गिरिराज गोवर्धन में भेद नहीं है भगवान कृष्णावतार में स्वयं कह रहे हैं सैलो स्मृति वदन भूरी भगवान ने कहा शैलोश्मी मैं ही गिरिराज हूं बलिमादत बृहद बपुहू एक बार दो बार नहीं कहा बार बार कहा शैलोशी शैलोशी शैलोशनी मैं ही गोवर्धन हूं मैं ही गोवर्धन हूं और बृहद बपूहू बलिम आदत भगवान ने विराट रूप से गिरिराज स्वरूप में भोग लगाया जैसे श्री गिरिराज जी की शिलाएं भगवद रूप हैं, ये वेंकटाचल पर्वत भी भगवद रूप ही है भगवान ने ही भगवान को धारण कर रखा है ये इस धरती पर प्रकट वैकुंठ है वेंकटाचल महात्म्य के स्कंद पुराण के इक्कीसवें अध्याय के सैंतालीसवें श्लोक में फिर भगवान व्यास कह रहे हैं श्री वेंकटाचलो नाम अचल मने होता पर्वत वेंकटाचल नाम के जो पर्वत हैं वासुदेवालय हो श्रीवेको नाम वासुदेवाल महासोजन विस्ती शैलेन्द्रो योगनोच्छ्रिता अस्ति स्वर्णम देवी मृदा ये वेंकटाचल भगवान वासुदेव का निलय है भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है इस वेंकटाचल पर्वत का विस्तार सात योजन का है कितना बड़ा पर्वत है ये सात योजन का सात योजन माने होता अट्ठाईस कोस 28 कोस के क्षेत्रफल में फैला हुआ यह पर्वत है इसकी ऊंचाई कितनी है धरती से एक कोस ऊंचा है एक योजन चार कोस ऊंचा है तो कुछ भाग इसका धरती में है और ऊपर मिला करके एक योजन इसकी ऊंचाई है और सात योजन इसकी लंबाई है यह संपूर्ण पर्वत णमय है इसके शिखर मणियों से रत्नों से जगमगा रहे हैं प्रकाशित हो रहे हैं आप लोग कहेंगे हम लोगों तो दीक्षा नहीं जैसे भगवान के स्वरूप के दर्शन के लिए भगवान ने अर्जुन से कहा दिव्यम ददामिते चक्षु पश्चिमे योग मईश्वरम मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ मेरे अचिंत योग ईश्वरी का दर्शन करो ऐसे ही ये भगवद रूप पर्वत इन चर्म चक्षुओं से इसके दिव्य रूप का अनुभव नहीं किया जा सकता भगवान का अनुग्रह हो तो ये सारी भूमि स्वर्णमय रत्नमयी है महाराजी महात्मा में लिखा है यहाँ का प्रत्येक वृक्ष कल्प वृक्ष है जिस किसी वृक्ष से जो मांगो वही मिल जाएगा कितनी महिमा यहाँ के वृक्षों की है बोलो श्री वेंकटाद्रि बिहारी भगवान की वेंकटाचल इसकी यह अचिंत्य अपूर्व जो महिमा है इस अचिंत्य अपूर्व महिमा का आधार भगवान व्यास की वाणी ही है कोई ये ना कहें कि ये अब हमारी समस्या है समस्या ये है कि यह भी आदेश मिला है तो वेंकटाचल की महिमा भी कुछ कहनी है और विष्णु पुराण भी कहना है तो भगवत कृपा से स्कंद पुराण का मूल कारण संपन्न हो चुका है उसमें वेंकटाचल महात्म्य पढ़ने का पाठ करने का अवसर मिला था अब इतना लोभ जगता है कई बार कि हम पूरा स्कंद पुराण को वेंकटाचल महात्म कही दें पूरा क्रमशः कह दें फिर आता है कि ये कहने लग जायेंगे तो फिर विष्णु पुराण की कथा कैसे होगी तो ऐसे ही मिला जुला करके संक्षिप्त रीति से थोड़ा यह थोड़ा वह क्योंकि यहाँ बैठे हैं इस बहाने चर्चा हो जाएगी बोलो भक्त बत् भगवान की ज्ञ वाराह भगवान शंख चक्र गा पद्म धारण करके वाराह रूप से यज्ञ सिंहासन पर विराजमान है भ्रगु आदि ऋषि उनका सेवन कर रहे हैं श्री नारद शन कादिक सिद्ध उनकी जय जयकार कर रहे हैं इंद्रादि लोकपाल उनका सेवन कर रहे हैं गंधर्वापराए उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं नृत्य कर रहे हैं और श्री नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर यज्ञवारा भगवान की सन्निधि में बिराजमान उसी समय पृथ्वी देवी सतत देवी धरणी सखी संयुता सरत्न सागराकार दिव्यांबर समुज्वला सखी के सहित भगवती भूदेवी पृथ्वी देवी धरणी देवी सात समुद्र ही जिनकी साड़ी बने हुए हैं वस्त्र बने हुए हैं भगवती रत्नगर्भा वसुंधरा भूदेवी धरणी देवी सुमेरु और मंदराचल जिनके उन्नत वक्षस्थल हैं नवीन दूरवा दल के समान जिनकी श्याम श्री अंग की छटा है जो संपूर्ण आभूषणों से सुसज्जित हैं और इला और पिंगला नाम की दो सखियां जिनकी सेवा में सदा सर्वदा उपस्थित रहती हैं, उन भगवती भूदेवी ने पृथ्वी माता ने दिव्य पुष्पों की अंजलि भगवान यज्ञवाराह के चरणों में समर्पित की हाथ जोड़कर खड़ी हो गई भगवान वाराह उनकी प्रियतमा हैं श्री भूदेवी भगवान इतने प्रसन्न हो गए ताम देवी श्री बराहोपी यालिंग्यांके नि भगवान वाराह ने प्रणाम करते ही पृथ्वी देवी का आलिंगन किया और अत्यंत स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक उनको अपनी अंक में ही विराजमान कर लिया अपनी गोद में विराजमान कर लिया भगवान वाराह ने पूछा देवी तुम संपूर्ण लोकों की आधारभूता हो आधारभूता जगतस्वेता महिस्वरूपेण यथस्तासी आप सबका आधार हो तुम्हारे संतुलन को बनाए रखने के लिए मैंने तुम्हारे ऊपर पर्वतों को प्रतिष्ठित किया है। नहीं इतनी बड़ी पृथ्वी उलट पलट हो जाए ये बैलेंस बना के रखा है पर्वतों ने पृथ्वी का इसलिए भैया पर्वतों का खनन रुकना चाहिए धरती की सुरक्षा के लिए संस्कृत भाषा में पर्वतों को कुद्र कहा जाता महीद्र कुद्र महीम धारयती महीद्रा कुंभ पृथिव्याम कुंभ पृथ्वी धारयती थी कु्रा जो पृथ्वी को धारण करे उसको कुद्र कहते हैं महीद्र कहते हैं तो पृथ्वी तो पर्वतों को धारण करती ही है ये पर्वत भी पृथ्वी को धारण करते हैं बैलेंस बना करके रखते हैं संतुलन बना करके रखते हैं तो मैंने इन पर्वतों को तुम्हारी सहायता के लिए नियुक्त किया है यहाँ तुम कैसे आई क्या कारण है पृथ्वी देवी ने कहा भगवन हिरण्याक्ष मुझे पाताल में ले गया था ताल से मेरा उद्धार करके आपने भगवान शेष के मस्तक पर मुझे अपने संकल्प से स्थिर कर दिया और पर्वतों को विराजमान करके मेरे संतुलन को बना दिया इसलिए हे भगवान आज मैं आपके चरणों में यह प्रश्न लेकर आई हूं यह जिज्ञासा लेकर आई हूं कि जिन पवित्र पर्वतों को मेरे मुझे धारण करने के लिए आपने धरती पर प्रतिष्ठित किया है उन पर्वतों में जो सर्वोत्कृष्ट हो श्रेष्ठ हो मेरा आधार हो उसके संबंध में आप कृपा करके हमको बताइए बारह भगवान पवित्र पर्वतों का नाम ले रहे हैं बहुत ध्यान से सुने इन नामों को हिमवान बिंध्यो मंदरो गंधमादना कालग्राम चित्रकूटो माल्यवान् पारियात्र महेन्द्रो मलय सहय सिंहा मेरुपुत्रोजनो नाम शैलस्वर्णमान सुमेरु हिमालय विंध्याचल मंदार पर्वत मंदर पर्वत गंधमादन शालग्राम पर्वत जो मुक्ति नारायण क्षेत्र है चित्रकूट गोवर्धन माल्यवान पारियात्रक महेंद्र मलय सहयाद्री श्रृंघाचल रईवत पर्वत जो द्वारिका में स्थित है मेरुपुत्र अंजन ये सब पवित्र पर्वत तुम्हारा आधार है कालीग्राम सिंहहाद्री गंधमादन ये सब पर्वत बड़े पवित्र हैं ये उत्तर दिशा का आश्रय लेकर के विराजमान हैं। दक्षिण दिशा में अरुणाचल हस्तीशैल गृध्राचल घटिकाचल ये सब पवित्र पर्वत है से उत्तर पांच योजन की दूरी पर सुवर्ण मुखरा नाम की पवित्र नदी प्रवाहित हो रही है इस नदी के निकट ही कमला नाम का दिव्य सरोवर है इसी कमला नाम के सरोवर पर महर्षि सुख को वर देने वाले भगवान श्री हरि विराजमान हैं जो बलभद्र के सहे हैं दाऊ दादा के सहेते हैं श्री कृष्ण भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले हैं वैखानस ऋषि मुनि उनकी उपासना करते हैं इस कमला सरोवर से उत्तर की ओर लगभग एक दो कोस की दूरी पर ढाई कोस की दूरी पर चंदन से शोभित श्री वेंकटाचल नाम का पर्वत है जो मेरा निज निवास स्थान सप्तोजन विस्तीर्ण शैलेन्द्रो योजनोचृत अस्थि स्वर्णमयो देवी रत्न इस पर्वत पर इंद्रादि देवता 33 करोड़ देवता इस पर्वत पर निवास करते हैं वशिष्ठ आदि संपूर्ण ऋषि इसी पर्वत पर निवास करते हैं सिद्ध साध्य मरुदगण दानव दैत्य राक्षस ये भी इस पर निवास करते हैं रंभा आदि अप्सराएं इस पर्वत पर निवास करती हैं बड़े बड़े नाग इस पर्वत पर तप कर रहे हैं गरुड़ जी भी तप कर रहे हैं किन्नर किम पुरुष भी तप कर रहे हैं। और अनेक पवित्र जल वाली नदिया भी दिव्य रूप से यहाँ झरनों के रूप में प्रवाहित हो रही हैं। बड़े पवित्र सरोवर इस वेंकटाचल पर्वत पर हैं। इनमें स्वामी पुष्करणी जो भगवान के मंदिर के परिसर में ही स्थित है स्वामी पुष्करणी वो संपूर्ण तीर्थों में सर्वोपरि है चक्र तीर्थ देव तीर्थ, आकाश गंगा कुमार धारिका तीर्थ पाप नाशनी, पाप नाशनी नदी पांडव तीर्थ, स्वामी पुष्करणी ये सात प्रधान तीर्थ इस वेंकटाचल पर्वत पर विराजमान है इन समस्त तीर्थों में एक ते देवी स्वामी पुष्करणी सुभा इसमें सबसे श्रेष्ठ स्वामी पुष्करणी है इस स्वामी पुष्कर्णी के पश्चिम तट पर हे भूदेवी मैं निवास करता हूँ तुम्हारे सहित किस रूप में निवास करता हूँ आज से दक्षिणे तीरे श्रीनिवासो जगतपति इसके दक्षिण तट में मैं श्रीनिवास रूप में विराजमान रहता है इन्हीं श्रीनिवास को तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश भगवान कहा जाता है बोलो श्रीनिवास भगवान की से सुने गंगा आदि संपूर्ण पवित्र नदियां सातों समुद्र सभी नदियां सभी सरोवर सभी कुंड इस भूमंडल के संपूर्ण तीर्थ स्वामी सरोवर में विराजमान है इसी को सामी पुष्करणी कहा गया है सभी तीर्थ यहां स्नान करते हैं कितने तीर्थ हैं ष्टि कोटि तीर्थानी पुण्य स्मिन भूधरोत्तमे सुचात्यंत मुख्यानिषट तीर्थानी वसुंधरे चले हमारा मन था लेकिन क्या करें इन श्लोकों के कहने का लोभ हम छोड़ नहीं पा रहे हैं इतने सुंदर श्लोक हैं यहाँ तो पहले भी आए होंगे और भगवान की कृपा से फिर भी आना हो जाएगा लेकिन महात्म्य सुनने का अवसर कब मिलेगा 66 करोड़ तीर्थ इस विंकटाचल पर्वत पर विराजमान कितने नाम भी नहीं लिखे हैं नाम लिखने लग जाए छियासठ करोड़ तो एक कोथरना तो उसी में हो जाएगा इसलिए केवल संख्या लिख दी है कितने करोड़ तीर्थ आज की बोलचाल की भाषा में सिक्स टी सिक्स करोड़ तीर्थ आप लोग कहेंगे कि आपको ये बोलने की जरूरत क्या पड़ गई महाराज बड़ी विचित्र समस्या है आजकल के छोटे बच्चों को कहो छियासठ सरसठ तो वो समझेंगे नहीं छियासठ सरसठ क्या चीज होती है हाँ एक बच्चे से पूछा कहा पचपन तो कहता पचपन मीन्स तो कहाँ का है भैया फिफ्टी फाइव कहो तो समझेंगे पचपन नहीं समझेंगे यह हंसाने के लिए नहीं कह रहे भाई इनको भारतीयों को भारतीय बनाओ विलायती मत बनाओ हिंदी के महीने सन संवत तिथि वार नक्षत्र इनका ज्ञान होना चाहिए प्रत्येक भारतीय को ज्ञान होना चाहिए 66 करोड़ तीर्थ यहाँ निवास करते हैं उनमें छह तीर्थ प्रधान हैं, छह तीर्थ 66 करोड़ में छह तीर्थ का भी दर्शन कर लो तो 66 करोड़ तीर्थों का सेवन हो जाए तुम्ब इस तुम्ब में स्नान करने से फिर किसी के गर्भ में नहीं जाना पड़ता कौन कौन तीर्थ हैं? श्लोक हम बोल चुके हैं सतयुग में अंजनाद्री त्रेता में नारायण पर्वत द्वापर में नृसिंघाचल और कलयुग विंकटाचल श्रेष्ठ है अब और ध्यान से सुन लीजिए एक हजार योजन की दूरी पर कोई हो कितने दूरी पर एक हजार योजन माने चार हजार कोष दूर चार हजार कोष का मतलब है बारह हजार किलोमीटर दूर बारह हजार किलोमीटर दूर खड़े हो करके कोई व्यक्ति श्रीनिवास त्रिपति बालाजी का नाम लेकर दक्षिण दिशा की ओर सात प्रणाम कर ले हे प्रभु हम इतनी दूर हैं आ नहीं सकते हैं आपको सातंग प्रणाम है तो योजना जना सहस्रा दीपांतर्गत यो न मे भूधरेन्द्र तद्श मुद्दिश्य भक्ति सर्वप विर्मुक्त विष्णुलोकम सगच्छति भक्ति पूर्वक कोई प्रणाम कलेे शास्त्रांग दंडवत्के तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोग जाने का अधिकारी हो जाता है ये है बारह हजार किलोमीटर दूर खड़े होकर के वेंकटाचल पर्वत का स्मरण करना बालाजी का स्मरण करने का महत्व। और हम लोग तो उनकी कृपा से यहाँ आ ही गए हैं यही निवास का सौभाग्य हम लोगों को मिल रहा है अलग अलग तीर्थों में किस किस तीर्थ में किस किस नक्षत्र में स्नान की विशेष महिमा है उसका भी वर्णन किया है जब कुंभ की संक्रांति हो कुंभ राशि में सूर्य हो रविवार हो मघा नक्षत्र हो पूर्णिमा हो ये मकर के बाद कुंभ आता है मघा नक्षत्र से युक्त हो उसमें का नाम के सरोवर में स्नान करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है काल में इस पावन मुहूर्त पर संपूर्ण तीर्थ यहां स्नान करने के लिए आते हैं गंगा जी में तीर्थराज प्रयाग में बारह वर्ष तक सभी भी स्नान करने से जो कुणे होता है वो तो कुमारधारी का तीर्थ में उस मुहूर्त में इस नक्षत्र पर गोता लगाने मात्र से प्राप्त हो जाता है इसी प्रकार से तुम्ब तीर्थ का महात्म है इस वेंकटाचल के मध्य ही पर्वत के गहवर में तुम्बिक का तीर्थ है इसमें जो व्यक्ति स्नान करता है वह किसी माता के गर्भ में नहीं जाता है यस्नाति मनुजो देवी पुनर्गर्भे न जायते, थे वो तो पुनः गर्भ में प्रवेश नहीं करता है तुंबतीर्थ में आकाश गंगा भी यहाँ विराजमान है मेष राशि में सूर्य हो चित्रा नक्षत्र हो पूर्णिमा की तिथि हो और प्रातः काल का अवसर हो ऐसे अवसर पर आकाश गंगा में कोई स्नान कर ले स्नान करते ही मुक्त हो जाता है मोक्ष मिल जाता है उसको। पांडवों ने भी आकर के वेंकटाचल पर्वत पर तप किया है यहां पांडव तीर्थ भी है वृष राशि में सूर्य हो द्वादशी तिथि हो रविवार का दिन हो शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष हो रविवार न हो तो मंगलवार हो ऐसे पवित्र तीर्थ में पांडव तीर्थ में जो तो स्नान करता है उसके सारे दुख समाप्त तो हो जाते हैं इस प्रकार से अनेक तीर्थों में स्नान की महिमा का वर्णन किया गया है आप लोग कहेंगे क्या तीर्थों की महिमा इतनी सुना रहे हैं इसका प्रयोजन क्या है जब हम लोग तीर्थ में आते हैं तो हम लोगों के पुण्य बढ़ते हैं पाप नष्ट होते हैं और पुण्यों की वृद्धि होती है पुण्यान्य वर्धनते देवतीमज्जना देव तीर्थ में स्नान करने से पुण्य बढ़ते हैं अल्पायु दोष नष्ट होता है दीर्घायु प्राप्त होती है कोई सामान्य व्यक्ति भी भगवान का भक्त नहीं है पर तीर्थ यात्रा करता है इन तीर्थों में स्नान करता है तो स्वर्ग लोग चंद्र लोक को वह प्राप्त करता है अब तो यह सुन करके श्री पृथ्वी देवी गदगद हो गई और पृथ्वी देवी के नेत्रों में प्रेम का जल भराया वेंकटाचल के महात्म को सुन करके वे हाथ जोड़कर भगवान वाराह की अंक से उतर के खड़ी हो गई और भगवान की स्तुति करने लगी चलो एक बात हमारे मन में आ गई तो कह देते हैं किसी के मन में होगा कि इतनी भीड़ भाड़ संपूर्ण देवता ऋषि सिद्ध चारण सबके बीच में बारह भगवान पृथ्वी देवी को गोद में बिठा करके बैठे वही विचारित प्रणाम की पुष्प अर्पित किए उठा के उन्होंने गोद में बिठा लिया आलिंगन किया गोद में बिठा लिया तो ऐसा व्यवहार तो शायद सामान्य मनुष्य भी करने में थोड़ा संकोच करेगा कि नहीं करेगा ये देवताओं के इस प्रकार के चरित्र पुराणों में क्यों प्राप्त होते किसी के मन में ऐसा मलिन हृदय में कोई ऐसा संदेह आ जाए तो उसके निराकरण के लिए हम निवेदन कर रहे हैं अच्छा एक बात बताओ हम लोग सब किसकी गोद में बैठे हैं बोलो बापू सारा ब्रह्मांड भगवान में स्थित है तो हम सब किसकी गोद में बैठे है तो वो पृथ्वी तो वैसे भी गोद में ही बैठी है इसलिए ये इस प्रकार की मर्यादा की पत्नी को गोद में लोगों के बीच में कैसे बिठावे ये मनुष्य की मर्यादा है जीव तो सभी भगवान की ही गोद में रोम रोम प्रतिला गे कोटि कोटि ब्रह्मंड सब भगवान में है और भगवान सब में है इसलिए हमारे मन में आ गई कि शायद किसी के मन में आ जाए कैसा क्यों महाराज बोल रहे हैं इसलिए मैंने इसका निराकरण कर दिया अब तो महाराज भगवती भूदेवी बारा भगवान की अंक से उतर के खड़ी हो गई और भगवान का सवन करने लगी नमस्ते देव देवदेव बरा च्युता क्षीरस वज्रशृंग उधितास्वया दे कल्पाद सागरांस सहस्र बाुना विष्णो भारया जगं भगवान के स्त्री रंग का उनके स्वरूप का वर्णन किया है भूदेवी ने और अंत में कहा सर्विद्या मयाकार शब्दातीत नमो नमः आनंद विग्रहानंत काल काल नमोस्तुते के कालों के काल आपके चरणों में प्रणाम है भगवान वाराह प्रसन्न हो गए पुनः भूदेवी को उन्होंने अपने वामांक में विराजमान करके कहा कि भगवती क्या चा चाहती हो कहा भगवान आपने शेषाचल के महात्म्य का वर्णन किया इसको शेषाचल भी कहते हैं हम लोग आर्थिक स्थिति में बोलते हैं ना शेषाचलाधिष्ठित हम ये शेषाचल भी है संपूर्ण पर्वत कल में कहा था गरुड़ स्वरूप में है दूसरा भाव संपूर्ण पर्वत शेष नाम के स्वरूप में है और शेष पर्यंक पर भगवान विराजमान है ये शेषाचल है हे भगवान इस शेषाचल के महात्म्य को आप कृपा करके कुछ विस्तार से बताएं आपने संक्षेप में इसका वर्णन किया है अब तो महाराज यहां ऋषियों ने एक बात पूछी है कि भगवान भूदेवी पृथ्वी देवी वाराह भगवान की उपासना करती हैं। वे निरंतर वाराह मंत्र का जप करती हैं। तो प्रसंगवश यदि आपकी कृपा करुणा हो जाए तो श्री यज्ञवाराह भगवान के उस मंत्र का उपदेश भी कर दीजिए जिसका पृथ्वी देवी निरंतर जप करती रहती हैं। जी ने कहा ऋषियों जो प्रश्न आप लोग हमसे कर रहे हैं यही प्रश्न भू देवी ने भगवान वाराह से किया था भगवान आपने मुझे अपना तो लिया है पर मैं आपकी उपासना किस मंत्र से करूं आप अपने मूल मंत्र का आत्म मंत्र का स्वयं ही उपदेश करें जिससे आपकी कृपा प्राप्त हो जाए इस धरती के संपूर्ण वैभव की प्राप्ति तो हो ही मोक्ष भी मिल जाए संसार चक्र से भी जीव छूट जाए तो भगवान वाराह ने कहा कि देखो पृथ्वी देवी ये मंत्र अत्यंत गुह है संपूर्ण प्रकार के वैभवों को देने वाला है कोई व्यक्ति भूमिहीन हो जमीन की कमी है उस पर जमीन नहीं है इस मंत्र का जप करेगा तो उसकी जमीन खूब हो जाएगी भूमि मिल जाएगी पुत्र नहीं होगा तो पुत्र हो जाएगा पर ये गोप्य है इसका प्रकाश नहीं करना चाहिए अब आप लोग कहेंगे कि बोल भी रहे हो प्रकाश करना नहीं चाहिए प्रकाश किए भी चले जा रहे हो उसने तो लिखा है किसकी वाणी से सुनना चाहिए अब किसको सुनाना चाहिए उसकी पात्रता है जो जितेंद्रिय हो जो गऊ ब्राह्मण गुरु माता पिता और संत अतिथि इनकी प्रेम पूर्वक अहंकार शून्य होकर सेवा किया करता हो भगवान का भक्त हो इतने लक्षण जिसमें हो उस सुपात्र को इस मंत्र का उपदेश करना चाहिए आदि में प्रणव है पश्चात नमः पद है फिर श्रीयुक्त वराह शब्द से चतुर्थी का एक वचन है और फिर धरणी उद्धरण उद्धरण शब्द से चतुर्थी का एक वचन है यह मंत्र का स्वरूप है आप लोग कहेंगे पूरा बोल दीजिए बोलने का आजकल तो मंत्र दिए जाते हैं मंत्र के व्याख्यान की पद्धति यही है सुपात्र को देना चाहिए पुस्तक में तमाम मंत्र लिखे हुए हैं पढ़ के और उनके जप करने से कोई लाभ नहीं होता है राम राम करो सबको लाभ होगा पर जो मंत्र हैं उनको गुरु परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए अधिकारी गुरु से प्राप्त करना चाहिए अधिकारी शिष्य को देना चाहिए सबको नहीं देना चाहिए यह सर्व सिद्धि प्रदायक मंत्र इसके ऋषि संकर्षण हैं भगवान से सही इसके ऋषि हैं और भगवान वारा इसके देवता हैं पंक्ति छंद है बीज है और सदगुरोर लब्ध तन मनु गुरु से प्राप्त करके इस मंत्र का चार लाख जब विधि पूर्वक कर ले इसी से सिद्ध हो जाता है ये मंत्र पर कलऊ चतुर्गुणम प्रोक्तम के अनुसार चार लाख का चौगुना कितना हुआ चार चौको सोलह सोलह लाख जब करना कलयुग में आवश्यक है फिर दशांश खीर से हवन करना चाहिए घी से युक्त खीर से हवन करना चाहिए भगवान वाराह का ध्यान बहुत सुंदर दिया है शुद्ध स्फटिक सही हम रक्त पद्म दले क्षणम वाराह वराह वदनम चतुर्वाह किरीटनम श्री वत्स वक्ष चक्र शंखा वर वय बामोरु त्वया बामोरुतम सागराम बरम रक्ताभरण बर भूषितम श्री कूर्म पृष्ठ मध्यस्थम शेष मूर्त्यब्ज संस्थितम की पीठ पर कूर्म भगवान की पीठ पर शेष जी है और शीष के मस्तक पर एक हजार दल का कमल है कमल की कर्णिका में बारह भगवान बैठे है और 12 भगवान की गोद में भगवती भूदेवी है इस प्रकार का ध्यान है इस मंत्र का कोई अनुष्ठान न भी करे अनुष्ठान कर ले 12 लाख 16 लाख वाला इसके बाद एक सौ जब नित्य करे तो उसका कोई मनोरथ अधूरा नहीं रह जाएगा अंत में उसे मोक्ष अवश्य मिलेगा इसमें संदेह नहीं है बोलो यज्ञ भगवान की वैसे हम नहीं बोलते पर हमारे यज्ञ पीठ के पूज्य श्री महंत राम प्रवेश दास जी महाराज विराजमान है ये वृंदावन के उसी स्थान पर विराजमान है जहाँ बैठकर कर वाराह भगवान ने धरती माता को भूमि के महात्म्य का वर्णन करके सुनाया था वो बारा घाट बारह भगवान ने वहीं बैठ करके धरती माता को ब्रजभ भूमि की महिमा सुनाई थी श्री रामानंद संप्रदाय का अति प्राचीन स्थान है और अब तो महाराज जी ने उस अति प्राचीन स्थान को प्रस्तर खंडों से इतना सुंदर बना दिया है कि सैकड़ों वर्षों तक लोग स्मरण करेंगे कि ये वाराह घाट है ये आद्य वाराह पीठ है ये बहुत सुंदर बना दिया है देख करके रोम रोम खिल उठता है हमारे पूज्य महाराज जी पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे वहाँ के सिद्ध पुरुष थे परम पूज्य बाबा श्री बालक बालकदास हमारे पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज ने उनका दर्शन किया था आपके परदादा गुरु जी दादा गुरु जी के गुरु जी बड़े सिद्ध पुरुष थे जो खुद पूजाने वाले लोग होते ना वो सबको नहीं पूजते हैं, ध्यान में आई बात तीर्थों के पुरोहित पंडा पुजारी गुसाई ये तो खुद ही सबके पूज्य हैं, ये सबको कहाँ पूजते हैं पर हमारे महाराज जी कहते थे कि गुसाई पंडा पुजारी तीर्थ पुरोहित ये बाबा को पूजते थे बाबा कैसा प्रभाव इनको देख के हमारे महाराज जी कहते थे आ गए आ गए बाबा श्री बालक दासी महाराज अरे वही पिंडी वही स्वरूप वही आ गए वही आ गए और इनके कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण सेवा वारा घाट की हुई है उससे लगता भी है कि महापुरुषों की वाणी मिथ्या नहीं होती वे कल्पना से नहीं बोलते वे स्वयं सिद्ध पुरुष थे तो ऐसे महाराज जी की वाणी है महाराज जी कहते बाबा बालक दास फिर से आ गए तो क्यों न हो वही स्वरूप है वही आकृति प्रकृति वही स्वरूप की शोभा वही बोलने चलने का ढंग महाराज जी कहते थे बाबा फिर से आ गए तो लगता है बाबा बारह घाट को पुनः जगमग करने के लिए फिर से पधारे बोलो भक्त बत्सल भगवान की इसलिए हमारे मन में आया कि आज बारह भगवान की चर्चा हो रही है तो जरूर एक बारह पीछ के महापुरुष बैठे हैं तो जरूर चर्चा करनी चाहिए शिवृंदावन विहारी लाल आप लोग सुन चुके हैं कि पृथ्वी देवी ने भू देवी ने बारह भगवान की स्तुति करके प्रार्थना की कि भगवान आपने वेंकटाचल का संक्षिप्त महात्म कहा संतोष नहीं हुआ तृप्ति नहीं हुई आप कृपा करके पुनः इस महात्म को विस्तार से कहिए भगवान हंसने लगे बोले विस्तार से तो सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कहा जा सकता लेकिन फिर भी तुम कह रही हो तो फिर कुछ और स्पष्ट करके सुना देते है ये ये ये दिव्य तीर्थ कब कैसे प्रकट हुआ अब एक बात सुन लो फिर पता नहीं समय मिले न मिले वेंकटाचल के महात्म में और तो सब बातें हैं एक विशेष बात है यहाँ आने पर मुंडन नहीं करावे भद्र नहीं हो तो लिखा है कि यहाँ का आना पूर्ण सफल नहीं होता है जब कोई व्यक्ति वेंकटाचल की यात्रा के लिए चलता है तो उसके देह में स्थित पाप घबराते हैं वासना में देह तो भीतर रहता है वो वासना में देह उसमें एक जन्म के पाप नहीं अनंत जन्मों के पाप घबराते हैं और अब ये वेंकटाचल जाएगा और हमको इसके शरीर से निकल के भागना पड़ेगा कहाँ जाए कहाँ जाए क्या करे तो जब वो यहाँ आ जाता है तो वो सब बालों में स्थित हो जाते हैं कहा केश में स्थित हो जाते हैं अब केश में स्थित हो जाते हैं और तो यहाँ नहाए धोए दर्शन किए वापस गए तो, तो साथ ही चले जाते हैं बोलो भक्तवत्सल भगवान की वैसे तो सभी तीर्थों में मुंडन का महत्व है पर यहाँ तो आवश्यक कहा गया और उसको यहाँ के लोगों ने एक कथा से भी जोड़ दिया एक महानुभाव की गाय गोआरिया चराने जाता था वो तो गाय बहुत दूध वाली गाय थी यहां की नस्ल भी बड़ी पवित्र नस्ल है अंगोल नस्ल बड़ी पयस्वनी सुंदर गाय पर वो गाय दूध नहीं देती थी पहले बहुत दूध देती थी तो उस गाय के मालिक ने गोस्वामी ने गोपालक को डांट लगाई कि तुम हमारी गाय का दूध निकाल के पी जाते हो यह पौराणिक कथा नहीं है यहां की कथा है घटित कथा है कोई कपोल कल्पित नहीं है घटित घटना है पर पुराण में इसका उल्लेख नहीं क्योंकि हजार पांच सौ साल पुरानी घटना होगी पुराण में जो वर्णन है वो कम से कम 5000 साल पहले की घटनाओं का वर्णन है तो ग्वारिया ने कहा कि हम पीछा करेंगे गाय का बोले अब शिकायत आपको नहीं मिलेगी तो महाराज कुलहड़ी लेकर के जंगल में कुल्हड़ी लेकर चलते गाय की रक्षा के लिए कोई हिंसक जीवाक्रमण कर दे कुल्हड़ी लेकर के वो चला तो जहां आजकल तिरुपति बालाजी विराजमान है यहाँ एक वामी थी वामी होती है ना बलमीक संस्कृत में कहती हूँ दीमक मिट्टी का घर बना देती हूँ तो वहां वो गाय आकर खड़ी हो गई और खड़े होते ही उसके शरीर में एकदम रोमांच हुआ और गाय अत्यंत प्रसन्न होकर पिन्ह गई उसने गोवें गोमूत्र किया और चारों थनों से झरझर झरझर झरझर झरझर दूध झरने लग गया एक विशेष बात थी बछड़ा बिना दूध पिए ही तृप्त हो जाता था विश्वात्मा भगवान ने भगवान के तृप्त होने से बचड़ा बाकी कैसे रह गया ग्वारिया तो ग्वारिया ठहरा उसके मालिक ने उसको डांट फटकार अधिक लगा दी थी ताड़न किया था इसलिए वह क्रोध में भरा हुआ था उसने गाय को ही दंडित करने के लिए क्रोध में मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है विवेक उसका नष्ट हो गया तो कुल्हड़ी उसने उठाई जैसे कुल्हाड़ी उठाई गौ ब्राह्मण प्रतिपालक गोविंद प्रभु व्याकुल हो गए हमको दूध पिलाने वाली गौ माता के ऊपर कहीं वार ना हो जाए तत्काल भगवान वामी से निकल के बाहर आ गए गाय को बचा लिया पर उसने जोर से प्रहार किया था वो प्रहार भगवान के मस्तक पर लगा भगवान के मस्तक के कुछ केस छिल गए भाव हो गया आज भी वो चिन्ह भगवान बालाजी के मस्तक में आज भी बना हुआ है उसमें शुद्ध कपूर भरा जाता है आज भी भगवान को ठंडक देने के लिए तो भगवान के मस्तक के कुछ केस हट गए तब से लोगों ने कहा भैया केश यहां भगवान के हट गए तो जब हमारे ठाकुर के मस्तक के केश हट गए तो हमारे केश क्यों रहे भगवान की प्रसन्नता के लिए केश दान करते हैं माताएं भी केश दान करती हैं उसको सौंदर्य दान कहा जाता है अपने मध्य भारत पूर्वोत्तर भारत में तो कोई सौभाग्यवती माता मुंडन नहीं कराती है पर यहां पूरे दक्षिण भारत में अच्छे कुल खानदान की बहुएं वो विवाह के बाद आकर यहां मुंडन कराती हैं कहते उससे उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है तो यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए भी केस दान कर दे तो उसमें कोई हानि तो नहीं है और भैया ये तो घर की खेती है फिर रह जाएगी है? इसके लिए इतना मोह क्यों करना हमने जब वेंकटाचल महात्म्य पढ़ा स्वामी जी तो हमारे मन में भी था कि हम अब जब भी जाएंगे तो हम भद्र होंगे क्यों हम यदि भद्र नहीं होते तो आप लोगों को भद्र की महिमा कर, तो नहीं कहते हम धीरे से निकल जाते यहाँ के मुंडन कराना चाहिए ऐसे कह के चले जाते लेकिन जब स्वयं हम भद्र हुए हैं मुंडन कराया है तो अब हम आप लोगों से जोर दे के कह सकते हैं कि भाई यदि आपका मन हो यहाँ से पापों को वापस ले जाना नहीं चाहते हो यही सब पाप छोड़ के निष्पाप होके जाना चाहते हो तो भैया जो जो लोग यहाँ आए हैं वो भद्र हो करके ही जाए बोलो भक्त बत्सल भगवान अब किसी महात्मा को ये भय हो कि हमारे जटाजूट हमारा पंचकेश ये सब कितना सुंदर भव्य महात्मा का स्वरूप कुछ दिन गृहस्थी जैसे लगेंगे कोई बात नहीं देखो बाहर से महात्मा तो होना ही चाहिए असली बात है हम भीतर से महात्मा बने रहें संसार हमें महात्मा न माने तो इससे हमारा क्या घाटा है पूज्य श्री पथमेढ़ा महाराज जी एक बात बता रहे थे जब वे अत्यंत अंतर्मुख हो करके अवधुत वृत्ति में विचरते थे एक घटना सुना रहे थे हरिद्वार में एक आश्रम में गए हम महाराज जी पैसे का स्पर्श करते नहीं जूता छाता चप्पल खड़ा लेते नहीं और भिक्षा करते थे तो संतों के आश्रम में भिक्षा कर लेते थे एक बार 24 घंटे में वो भी एक बार पूज्य पथ महाराज जी तो एक हरिद्वार के सुप्रसिद्ध स्थान में गए नाम हम जानकर नहीं ले रहे हैं क्योंकि इस कथा का प्रसारण होगा इसलिए तो खोतवाल ने पूछा गेट पे खड़ी हुई कोतवाल होता ना साधुओं में हमारे थानापति जी को मालूम होगा संतों में कोतवाल होता है और कोतवाल की भाषा ही अलग होती है वो तो, तो कोतवाल साव है ए साधु ए फ्कड़ कौन सा द्वारा है कौन सा खड़ा है hmm. टसाल पूछते हैं ना कौन सा संप्रदाय है कौन सा खाड़ा कौन सा द्वारा योग पट्ट क्या है प्रेम पट्ट क्या है ये सब पूछा जाता है अब तो पूछने बताने वाले लोग ही धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और एक बात ध्यान दीजिए विरक्त संतों को अपनी परंपरा की टकसार कंठस्थ ही नहीं रखना चाहिए उस टकसार के अनुसार अपना जीवन भी बनाना चाहिए देश काली साधु हमारे यहाँ कहते हैं आजकल ये स्वामी जी परम्परा समाप्त हो गई उसका कारण ये है कि सब घुस गए साधुओं में नहीं पहले ऐसे तैसे लोग नहीं घुस पाते थे इसलिए पूछना कोई खराब नहीं है पर महाराज जी तो उन्हें किसी से कोई अपेक्षा तो थी नहीं कि हमको कोई बड़ा महात्मा माने तो मौन रहते थे अब मौन ही क्या बोले महाराज मौन रह गए कोतवाल कुछ अभद्र भाषा बोलने लग गया महाराज ने सोचा कुछ न कुछ उत्तर देना ही पड़ेगा ऐसे कोई मौन नहीं थे कि बिल्कुल ना बोलते हूँ एक दो वाक्य में बोल देते थे तो महाराज जी ने सहज भाव में कह दिया ये कोई तकशाली महात्माओं का उत्तर नहीं है पर महाराज जी ने सहज भाव से कह दिया मुख द्वारा और पेट अखाड़ा भूख लगी इसलिए आए हैं और पेट के अखाड़े में जठराग्नि सब पचाएगी सहज कह दिया कि मुख द्वारा पेट अखाड़ा अरे खड़िया कहां से आया महंत जी के पास ले गए उन्होंने गुरु गुरुद्वारे के बारे में पूछा इन्होंने कुछ नहीं कहा अरे बोले मनमुखी है क्या कहा मनमुखी है तो महाराज जी ने कहा मनमुखी सदा सुखी क्या कहा मनमुखी सदा सुखी देखो महाराज का भी उत्तर अनुचित नहीं था अपने मन को जिसने अंतर्मुख कर दिया है वो मनमुखी है उसने बोल रहे थे मन को बहिर्मुखता से मोड़कर कर अंतर्मुख कर दिया है ठाकुर जी की ओर कर दिया है ऐसे जो मनमुखी हैं वे तो सदा सुखी रहते हैं बहिर्मुखी दुखी होंगे मनमुखी तो सुखी होंगे महाराज जी बोले मनमुखी सदा सुखी महंत जी ने आओ देखाना साव एक तमाचा महाराज के मुँह पे जड़ दिया जोर ऐसी जवान लड़ाता है ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता है इतने लोकोत्तर कार्य नहीं करता है महाराज जी ने क्रोध भी नहीं किया एक शब्द उत्तर भी नहीं दिया चुपचाप प्रसन्नता पूर्वक उसे सह लिया और मौन भाव से वहां से चल पड़े आश्रम के बाहर आ गए पर एक महान अंतर्मुखी संत को प्रताड़ित करने का जो परिणाम था वो तत्काल महंत जी के चित्त पर पड़ा और उनका चित्र बहुत अधिक अशांत तो हो गया उन्होंने कहा कि वो कोई सामान्य साधु नहीं था बालक जैसा दिखने वाला साधु कोई सामान्य नहीं था लगता हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है मैंने किसी महान संत पर हाथ छोड़ दिया है भैया खोजो बुलाओ महाराज जी तो आगे बढ़ गए थे साधु दौड़े महाराज जी को पकड़ लिया क्योंकि हल्ला गुल्ला हो गया तो परिचय में तो आई गया कि यही महात्मा है सम्मान होने वाले का परिचय भली जल्दी न हो पर किसी को कोई पिटाई कर दे तो उसको उसके ऊपर सबकी नजर हो जाती की देखो ये पिट गया सबके सामने तो लोग पकड़ के महाराज को ले आए महाराज जी ने सोचा कि शायद एक खप्पड़ से उन्हें संतोष न हुआ होगा थोड़ी और सेवा पूजा करना चाहते होंगे तो महाराज जी मुस्कुराए सोचे चलो जैसी भगवान की इच्छा फिर चल पड़े उन्होंने क्षमा याचना की पर महाराज को अपमान से शोक नहीं था और तो क्षमा याचना से कोई हर्ष नहीं था अत्यंत अंतर्मुख वृत्ती के पुषा तो लिया और चलेगा ये बात कहाँ से आ गई ये बात वहाँ से आ गई कि महाराज जी का अवधूत जैसा स्वरूप था बाहर से कोई देखने में बहुत अच्छे महात्मा नहीं लगते थे इसलिए ऐसा हुआ आजकल स्वामी जी ऐसी स्थिति है कि भले ही तकसार न जानता हो बढ़िया अचला बढ़िया लंगोटी बढ़िया तिलक बढ़िया कमंडल हो तो कोई पूछने वाला नहीं आओ महंत जी आओ महंत जी आओ महंत जी पूछने वाला नहीं है आज ऐसा समय इसलिए संत का बाह्य रूप नहीं संत का अंतर रूप ही सृष्ट होता है बाह्य रूप तो कालवीमी ने बहुत अच्छा बनाया था हनुमान जी जैसे ज्ञानी चक्कर में पड़ गए इसलिए किए हु मान बन जात जे ललित जग बन जात जे देश जा सार्वकालिक ही नहीं है उभर ही अंत न हो ही निवाहू से प्रार्थना करो कि हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपकी शरण में हूँ आपने कृपा करके गुरुजनों ने कृपा करके संत वेश तो प्रदान कर दिया है अब संत के जैसा हृदय भी हमारा बन जाए कब हुक हो या यही रहे श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव हे नाथ संत के जैसा स्वभाव हमारा बन जाए वेश तो गुरुजी ने दे दिया ठाकुर जी ने दे दिया अब संत को जैसा होना चाहिए वैसा हम बन जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की इसलिए भैया थोड़े दिने के लिए थोड़ी ये चमक दमक चली जाएगी तो इसका भी लोभ हो सके तो त्याग दो कोई बात नहीं है फिर अपने घर की खेती है फिर हो जाएगी नहीं? पंच केस फिर हो जाएंगे कोई चिंता की बात नहीं लेकिन हमारा कोई आग्रह नहीं है हम तो सहज भाव से कह रहे हैं किसी का मन हो तो हो जाए और तो न मन हो तो न होवे कोई बात नहीं जयसी इच्छा यथे तथा गुरु शिवृंदावन बिहारी महाशैले श्रीनिवासो धरण्युवाच वेक्ये महाशैलेवासो जगत्पति कदाया दें सहभूमिसहत तो मल कथास्थायी भविष्यति जनार्दन एतद् ब्रूहि बराहात्मन महत् कौतूहल मम यज्ञवाराह भगवान इस वेंकटाचल महान पर्वत पर जगन्नाथ जगतपति श्रीनिवास भगवान श्रीदेवी और भूदेवी के तहत कपारे और हे भगवान हमने सुना है कि कल्पांत स्थायी है भगवान कल्पांत तो तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं कहीं जाने वाले नहीं है तो हे भगवान आप कृपा करके सुनाओ कहते भैया इस वेंकटाचल पर्वत पर भगवान स्वयंभुव मन्वंतर के प्रथम चतुयुगी के सतयुग से ही भगवान विराज रहे हैं महाराज जी बहुत ध्यान से सुने युवारंभ से ही भगवान यहाँ विराज रहे हैं इस पर्वत पर पर अलक्षित तो भाव हाँ से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता था पर्वत में भगवान विराजमान है बस इतनी अलग से कोई स्वरूप भगवान का नहीं था तब श्री अगस्त जी महाराज यहाँ पधारे महर्षि अगस्त्य और महर्षि अगस्त्य ने आकर यहाँ कठोर तप किया वयस्वत मनमंतर के सतयुग में वायु देवता ने स्वामी पुष्करणी के तप का तट पर तप किया था भगवान ने एक दिव्य विमान में विराजमान होकर श्री देवी भू देवी के सहित वायु देवता को यहाँ दर्शन दिया पहले सबसे पहले तब से लेकर भगवान यहाँ विराजते हैं वायु देवता ने भगवान को प्रकट किया था दर्शन किया था दिव्य विमान में इनके मुख्य पुजारी कौन है बहुत ध्यान से सुने ये हमारे देश की उपासना पद्धति हरिहरात्मक है जैसे बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी नारद जी है ना, ऐसे ही यहाँ श्रीनिवास भगवान के मुख्य अर्चक भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र देव सेना नायक श्री कार्तिकेय जी महाराज ये भगवान के प्रधान सेवक हैं चंद भगवान कार्तिकेय भगवान कुमार स्वामी यही भगवान की यहाँ पूजा करते हैं, दिन रात भगवान की उपासना करते हैं भगवान जब तक कल्प समाप्त नहीं होगा कल्पांत तो प्रलय नहीं हो जाएगा तब तक भगवान यहीं विराजने वाले हैं पर अदृश्य रूप में भगवान विराजमान थे ये दृश्य कब हुए दिखाई कब से पढ़ने लगे कहते महाराज श्री अगस्त जी महाराज आए और अगस्त जी ने बारह वर्ष तक केवल वायु का आहार करके कठोर तप किया और तप करके भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया भगवान ने प्रसन्न होकर के अगस्त जी को दर्शन दिया और कहा वरदान मांगो तो श्री अगस्त जी महाराज ने कहा कि हे भगवान आप वेंकटाचल पर्वत पर अलक्षित रूप से विराजमान रहते हैं सब जीवों को आपका दर्शन नहीं होता इसलिए अब मेरी प्रार्थना है कि समस्त जीवों को दर्शन देने के लिए आप मंगलमय स्वरूप से प्रकट होकर के विराज़ें। बोलो श्री अगस्त जी महाराज की ये अगस्त जी की कृपा है जो हम लोगों को दर्शन हो रहा है भगवान ने वरदान दिया श्री भगवान उवाच अहम दृश्यो भविष्यामि सत्ते सर्वदेना एक तद विम देवर्षे न दृश्यम स्यात् कदाचन आज भी भगवान विमान में ही बैठे हैं बहुत ध्यान से सुने आज भी भगवान विमान में बैठे हैं लेकिन भगवान ने कहा यह विमान अब किसी को नहीं दिखाई पड़ेगा मैं दिखाई पड़ूंगा पर विमान किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा कल्पांत प्रलय जब तक नहीं होगा तब तक भगवान यहीं विराजेंगे इतना कहते ही भगवान वर्तमान में जो श्री तिरुपति बालाजी का स्वरूप है इसी स्वरूप में भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए वाला जी भगवान की दो पुजारी हैं कितने पुजारी हैं ये जो प्रकट अर्चक वो तो जितने हैं उतने हैं ही दो पुजारी हैं एक तो वायु देवता और एक श्री कार्तिकेय जी महाराज स्कंद भगवान ये दोनों देवता भगवान का पूजन कर रहे हैं लेकिन इन दोनों देवताओं के पूजन करने पर भी यह क्षेत्र सबके लिए अलक्षित जैसा ही था सब कलयुगी जीवों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने आकाश राज की आकाश राज के यहाँ प्रकट जो पद्मावती नाम की कन्या है उनसे विवाह करने के लिए भगवान ने अवतार ग्रहण किया बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय अट्ठाईसवीं चतुर्यी के द्वापर में इस समय अट्ठाईसवीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है इसके पहले द्वापर में जब महाभारत का युद्ध हो चुका था भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला का संवरण कर चुके थे उसी समय विक्रमार्क आदि अनेक राजा हुए उसमें शक वंश में सोमकुल में चंद्र वंश में मित्र वर्मा नाम के एक राजा हुए तुंडीर मंडल जो ये दक्षिण भारत का क्षेत्र है तुंडीर मंडल नारायणपुर में वे निवास करते, करते थे वे इतने धर्मात्मा थे मित्र वर्मा नारायणपुर दूसरी कहीं दूर नहीं है यही है जो नीचे अपने तिरुपति शहर है यही नारायणपुर है अलग नहीं है। वे इतने धर्मनिष्ठ थे कि अकृष्ट पच् पृथ्वी सर्व सस्य विभीषणा निरीतिको भगत सर्वो जनो धर्म समन्विता वो इतने धर्मात्मा थे कि उनके राज्य काल में यद्यपि कलियुग का आरम्भ हो चुका था किंतु उन धर्मेश राजा के प्रभाव से उनके राज्य सीमा में सतयुग आ गया जब सतयुग आता है तब क्या होता है जानते हैं फिर बिना जोते बिना बोए धरती अन्न देने लग जाती है जोतना बोना नहीं पड़ता कुआं नहीं खोदने पड़ते नहर नहीं बनानी पड़ती ट्यूबवेल नहीं चलाने पड़ते जिसके खेत को जब जितने पानी की जरूरत होती उतना बरस जाता अतिवृष्टि अनावृष्टि दुर्भिक्ष महामारी ये सब अधर्मी राजा के राज्य में होते हैं धर्मात्मा राजा के राज्य में देवी उत्पात नहीं होते हैं अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्तमान का राजा धर्मनिष्ठ है धर्मी है कि अधर्मी है भैया स्वतंत्र भारत का राजा ना धर्मात्मा है ना अधर्मात्मा है ये तो सब धर्मनिरपेक्ष हैं। ये क्या है धर्मनिरपेक्ष हैं। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या होता है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ होता है अधर्म सापेक्ष धर्मनिरपेक्ष अधर्म सापेक्ष लोग उनके राज्य में तो सब उत्पटांग काम होने ही चाहिए उपद्रव होने ही चाहिए जो कि हो ही रहे हैं अभी केरल में कितना भयंकर दैवी उत्पात आया निश्चित वहाँ की विपत्ति में पड़े हुए लोगों के प्रति हमारी हृदय से संवेदना है मन में बड़ी पीड़ा हुई और बाढ़ पीड़ित उस आपदा पीड़ित केरल को वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने हृदय खोलकर सहयोग दिया और पूरे देश से सहयोग आया सभी प्रांतों से सहयोग आया अच्छी बात है ये भारतवर्ष का गौरव है पर हम जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि इस प्रकार की घटनाएं दैवी आपदाएं क्यों आ रही हैं भारत जैसे पवित्र धर्मनिष्ठ सदाचार संपन्न देश में जो किसी काल में विश्व गुरुत्व का निर्वहन करता रहा हो उस देश में छोटी छोटी बालिकाओं के साथ अत्यंत निंदनीय अशोभनीय बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं। कई बार इतनी गुलामी होती है कि क्या यही सब सुनने के लिए हम जीवित हैं क्या ऐसी घटनाएं जिस देश में हो उस देश को भारत कहेंगे क्या ये भारत को इंडिया बनाने का दुष्परिणाम है भारत को भारत ही बना रहने दिया जाता तो ये अशोभनीय घटनाएं से इसमें नहीं होती हम फिर कहें गोवंध जैसा भयंकर पाप भारत की पवित्र धरा पर बहुत लंबे समय से हो रहा है अंग्रेजी काल में जो हिंसा होती थी उससे कई गुनी अधिक गोवंश की हिंसा बढ़ गई है उसी का दुष्परिणाम है ये घिनोनी घटनाएं और ये दैवी आपदाएं इसलिए भारत में यदि ईमानदारी से शासकों को अच्छे दिन लाने हैं तो गोवध के कलंक से इस देश को मुक्त करना होगा तभी इस देश में अच्छे दिन आएंगे नहीं तो भाषण चाहे जितने करते रहो ना अच्छे दिन अब तक आए ना आने वाले हैं जब तक भारत वर्ष में गोवंश का रक्त गिर रहा है तब तक अच्छे दिन आएंगे क्या ये अच्छे दिनों की परिभाषा है धर्मात्मा राजा के राज्य में बिना जूते बोए फसल होने लग जाती है अकृष्ट पचिया पृथ्वी सर्वश्य विभूषणाम कहीं ऊसर बंजर नहीं होता है, किसी को भय नहीं होता किसी को शोक नहीं होता भ्रष्टाचार नहीं होता क्यों बोले जनो धर्म समन्विता लोग धर्म समन्वित होते हैं अधर्मयुक्त नहीं अच्छा एक बात हम कहें कहनी तो नहीं चाहिए पर मुंह पर आ गई तो कह देते हैं निरंतर इस देश में आरक्षण के लिए नए नए जातियों के वर्गों के समूहों के आंदोलन हो रहे हैं हम आपसे पूछते हैं कि आरक्षण व्यवस्था को बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते कितना बढ़ाओगे ये बताओ। उसकी कोई सीमा तो होनी चाहिए हमारी बात कितनी लोगों की समझ में आएगी हम नहीं कर सकते पर बीज बपन कर रहे हैं किसी उपजाऊ भूमि में पड़ेगा तो हो सकता कभी भविष्य में उसका लाभ राष्ट्र को समाज को मिले जिस वर्ग के लोगों के प्रति केवल सत्ता और कुरुषी वोट के लालच में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है उस समाज के साथ उस वर्ग के साथ भी घोर अन्याय हो रहा है आप सोच रहे होंगे अन्याय क्या है आप सौ में तीस नंबर ले आओ आप पास हो आप उत्तीर्ण हो आपको नौकरी मिल जाएगी तो हमें जब पता होता है कि तीस नंबर में ही हम पास हो जाने वाले हैं तो फिर हम साठ प्रतिशत सत्तर प्रतिशत अस्सी प्रतिशत लाने की बात सोचते ही नहीं उस वर्ग में शिक्षा का योग्यता का विकास होना चाहिए था विनाश हो गया अयोग्य लोग शासन में पदों पर पहुंच करके और पूरे के पूरे शासन तंत्र को विकृत बना रहे हैं चिकित्सा जैसी व्यवस्था में भी आरक्षण लागू हो गया अब आप सोचो जहां रोगी जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है वहां अयोग्य चिकित्सक होगा वो क्या करेगा मरीज के साथ ऐसे वैसे नहीं रहा हम भुक्त भोगी हैं में कुछ खराबी थी आयुर्वेदिक इलाज चला विशेष लाभ नहीं हुआ एक, एक महानुभाव बोले कि अमुक शहर में अब शहर का नाम हम जान के नहीं ले रहे अमुक शहर में अमुक बड़ा हॉस्पिटल है और वहां हमारा परिचय है वहां इलाज हो जाएगा महाराज जी ने कहा हमारे गुरु जी ने कहा चले जाओ वहां उस व्यक्ति ने दवाई दी बोली ये गोली खाओ ठीक हो जाएगा गोली खाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई तो फिर वृंदावन में चेकअप कराया तो पता चला कि आंतों में घाव हो गए छाले आ गए ये दवा का रिएक्शन है तत्काल दवाई बंद करो और डॉक्टर ने कहा कि वो पर्चा बताओ जो डॉक्टर ने लिखा हम लोग साधु लोग अंग्रेजी कहाँ पढ़े लिखे पर्चा देखा तो बोले ये किसका पर्चा है हमारा तो चश्मा लगाए था महाराज डॉक्टर वृंदा वाला डॉक्टर उसने चश्मा उतार दिया बोले तुम ठीक ठाक हो सामने खड़े हैं आपके बोले तत्काल जिस डॉक्टर ने पर्चा लिखा उस पर केस करो ये माताओं की जो माहवारी बिगड़ जाती है उनके लिए जो दवाई दी जाती वो दवाई इसमें लिखी है आप इतनी दवाई खा करके सुरक्षित कैसे हैं इस परिचे को दिखाकर केस हो सकता है उसकी तत्काल नौकरी जा सकती है सरकारी डॉक्टर बड़ा हमारे महाराज जी बड़े क्षमाशील और दयालु थे बोले केस करो मुकदमा करो भ्रष्टाचार का युग है उसकी नौकरी जावे फिर बाद में दबाव पड़े और समझौता करना पड़े अपना कोई प्रारब्ध था अपने ने भोग लिया अब किसी के प्रति कोई अशुभ संकल्प मत करो उसका परिणाम काफी लंबे समय तक भोगना पड़ा हमको एक वैद्य ने ठीक किया उड़िया वैद्य ने हमको ठीक किया महाराज जी उसके बाद दवा से ठीक ही नहीं हो रहे थे महीनों तक दूध दही घी नमक मिर्च सब बंद हो गया खाली पानी में साबूदाना उबाल के दिया जाता था ये यातना हम भोग चुके हैं आप बताइए क्या अयोग्य चिकित्सक पहुंचना चाहिए हम चाहते हैं कि हमारे हिंदू समाज का वह विशाल वर्ग योग्य बने विद्वान बने कुशल बने और अपनी योग्यता के आधार पर वहां तक पहुंचे दूसरा दुष्परिणाम क्या है नारायण आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं दूसरा दुष्परिणाम ये है उसका कि भारतवर्ष की जो क्रीम अच्छे पढ़े लिखे लड़के सबके सब विदेश सब आ रहे हैं उनकी योग्यता का लाभ इस देश को मिलना चाहिए इस देश का निर्माण इस देश की प्रगति होनी चाहिए वो अपनी योग्यता से उन यूरोपीय देशों को समृद्ध बना रहे हैं पश्चिमी देशों को समृद्ध बना रहे हैं अरब कंट्री को समृद्ध बना रहे हैं जो कि समृद्धि अपनी बुद्धि का उत्तम उपयोग भारत की समृद्धि के लिए किया जा सकता था वो तो वहां चलेगी हमारी योग्यता इसलिए मेरी प्रार्थना है हिंदू समाज को टुकड़े टुकड़ों में बांट देने वाली इस राजनीतिक निहित स्वार्थ की पूर्ति की इस व्यवस्था का परिष्कृत स्वरूप राष्ट्र और समाज के सामने प्रस्तुत होना चाहिए और वो परिष्कृत स्वरूप क्या है जिस समाज को आरक्षण दिया जा रहा है उस समाज की फ्री शिक्षा की व्यवस्था उच्च शिक्षा तक आप कीजिए बड़े से बड़े कॉलेज में उनको बिना फीस के प्रवेश मिले अच्छी पढ़ाई हो उनकी में योग्यता के आधार पर उस पद पर जाएं, ये तो उनके साथ हुआ न्याय और समाज के दूसरे वर्ग के लोग वे ब्राह्मण हैं, या क्षत्रिय हैं, या वैश्य हैं, पर दुर्भाग्य से वह अत्यंत निर्धन हैं, विपन्न हैं। वे न तो चिकित्सा प्राप्त कर सकते हैं न शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं क्या वे भारतवर्ष के नागरिक नहीं? नहीं है क्या वे भारतीय नहीं हैं? क्या वे प्रजा नहीं हैं? क्या उनके प्रति दयापूर्ण करुणापूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए इसलिए समाज का जो भी वर्ग आर्थिक रूप से विपन्न है वो धर्म जाति संप्रदाय का भेद भुला करके समाज के प्रत्येक वर्ग का जो व्यक्ति उपेक्षित है जो व्यक्ति मूलभूत सुविधाओं से वंचित है सामर्थ्यहीन है उस संपूर्ण वर्ग को निशुल्क शिक्षा निशुल्क चिकित्सा देकर के उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे योग्य बनकर भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकें अभी महाराज जी झगड़ा शुरू होने वाला है हाँ ये समझ लीजिए आप बाजी तात, राग पहचानो, अच्छे गवैया होते हैं तो जैसे सारंगी पर बाइलन पर तांत बजा के वो समझ जाते हैं कि अब कौन सा स्वर छेड़ने वाले हैं, ऐसी जो राग छिड़ रहा है वो तो देश के लिए अच्छा नहीं अभी हमारे वृंदावन में एक बड़े वक्ता हैं वो इस मुहिम में लगे हैं इसके विरोध की मुहिम में लगे हैं और बड़े बड़ा भारी संगठन तैयार किया जा रहा है हम उनसे पूछते हैं हम पूछते हैं इस संबंध में पूछ रहे हैं कि क्या गोरक्षा के लिए राष्ट्र रक्षा के लिए भारत के निर्माण के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सारे समाज को एक सूत्र में बांधने की आवश्यकता नहीं है क्या देश भय और भ्रष्टाचार से मुक्त वातावरण स्थापित हो इसकी आवश्यकता नहीं है क्या यदि है तो इसी परिपाटी पर चलकर इस व्यवस्था को प्राप्त किया जा सकेगा क्या स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जाएगी सच्चे अर्थों में राष्ट्र निर्माण का काम तो संतों के द्वारा हो रहा है ये तिरुपति बालाजी में जो महोत्सव हो रहा है जो शास्त्री विधि से अनुष्ठान हो रहा है ये वस्तुतः राष्ट्र निर्माण के लिए एक संत के द्वारा उठाया हुआ सच्चा कदम है देवाराधन एक महान तीर्थ में बैठकर देवाराधन किया जा रहा है बोलो भक्तवत् भगवान की जय जय श्री राधे तो महाराज जी मित्र वर्मा जी के राज्य में पृथ्वी अकृष्ट पत्िया थी बिना जोते बोए धरती अन्न देती थी भय और आतंक से मुक्त वातावरण था क्यों था क्योंकि जनो धर्म लोग धर्म समन्वित थे पांडे नरेश की कन्या मनोरमा से मित्र वर्मा का विवाह हुआ और उनके घर में आकाशराज नामक पुत्र का जन्म हुआ ये आकाशराज भगवान वेंकटेश के ससुर जी हैं इन्हीं की बेटी पद्मावती से भगवान ने विवाह किया है वियतनाम के पुत्र हुए बियननामा नामा से वही इनके पुत्र का नाम हुआ वियत कोई देश भी है वियतनाम सब संस्कृत के ही नाम है आकाशराज। उनकी पत्नी का नाम था आकाशराज की पत्नी का नाम था धरणी वो शकवंश में उत्पन्न हुई थी मित्र वर्मा ने देखा कि मेरे पुत्र आकाशराज सब प्रकार से प्रजा पालन के योग्य हैं तब उन्होंने राजा पद पर अभिषिक्त कर दिया आकाशराज को और स्वयं वेंकटाचल पर्वत के निकट तपोवन में कठोर तप किया एक समय की बात है आकाश राज महाराज बड़े धर्मात्मा अपने राज्य के अग्निहोत्री ब्राह्मणों के सहित एक स्रोत स्त्री संपन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने के लिए उस यज्ञ के पूर्व सोने के हल से धरती की जुताई कर रहे थे जोत करके वहाँ यज्ञशाला बनानी थी ब्राह्मण मंत्रोच्चार कर रहे हैं और आकाश राज हल द्वारा जमीन को जोत रहे हैं यज्ञाथम शोधया मास भुविणी तीरता कांचने नलेव कृष्य मणे धरातले सोने के हल से जुताई कर रहे हैं महारानी पीछे से बीज बो रही इसी बीज में हलकी नौक एक जगह टकराई और एक दिव्य कमल प्रकट हो गया और कमल पर भगवती पद्मावती प्रकट हो गई बोलो पद्मावती माता की इनका भी नाम सीता ही हुआ क्योंकि सीत से स्पर्श से प्रकट होने से ये सीता हुई बिल्कुल जानकी जी के प्राकृत्य ही चरित्र है पद्मशैया गता रम्या सर्वलक्षण लक्षिता कन्या कैसी थी आ, लगता था तपे हुए स्वर्ण की कोई पुत्तलिका है महाराज के नेत्र आश्चर्य से भर गए और उनमें इतना वात्सल्य जगा वे कहने लगे कि ये तो मेरी बेटी है ये तो मेरी बेटी है ऐसा कह करके आदाय तने चेयम ममे वही की पुनः पुनः ये मेरी है ये मेरी है कह करके के तुरंत उन्होंने उसको कमल की कर्णिका से उठा लिया अपनी अंक में ले लिया उसी समय आकाशवाणी हुई हे आकाशराज आपने जो कहा है यह मेरी ही पुत्री है यह मेरी ही पुत्री है राजन आप भाग्यशाली हैं यह आपकी ही पुत्री हुई इसे आप स्वीकार करें इसको पाल पोस कर बढ़ा करें इससे तुम्हारी कीर्ति अक्षय होने वाली है अब तो महाराज ने नगर में प्रवेश किया अपनी पत्नी की अंक में धरणी देवी की अंक में उस कन्या को दे दिया और कहा आज से हम दोनों की यह पुत्री हुई क्योंकि अब तक हमारे तुम्हारे कोई संतान नहीं थी चलो राम जी ने गोद भर दी बहुत अच्छा हुआ पर तो देखो कोई भाग्यशाली महानुभाव आते हैं ना जब जीव आते हैं तो फिर रुका हुआ भाग्य भी खुल जाता है चल पड़ता है वो कन्या इतनी भाग्यशालिनी थी उसके आते ही महारानी धरणी ने गर्भ धारण किया और समय व्यतीत होने पर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो महाराज भाई भी हो गया सुप्रशस्ते मुहूर्ते स्वच्छ सस्ते सुपंचसु ग्रहे सुसुस पुत्र दिवाह करे जब सूर्य मेष राशि में स्थित थे उस समय जब पांचों ग्रह अपनी उच्च अवस्था में थे उस समय बालक का जन्म हुआ आकाश से देवताओं ने धुंधु बजाई आकाश से पुष्पों की वर्षा की और सुंदर शीतल मंद सुगंधित पवन बहने लग गया महाराज इतने प्रसन्न हुए आकाश राज महाराज ध्यान से सुनो कथा निद्रा और आलस्य का त्याग करते हुए प्रसूति महाराज जी कर्म संस्कार विधिवत कराया गया और महाराज आकाश राज ने इतना दान किया कि केवल राज चिन्ह छत्र चमर छोड़ करके अपना सर्वस्व सुपात्र ब्राह्मणों को दान कर दिया कितना दान किया भारतवर्ष की गो समृद्धि कितनी अद्भुत थी ध्यान से सुनने योग्य है कपिला कोटिदानंत वृषभाण शताधिकम दिवसे द्वादशे पुण्य जात क्रिया एक करोड़ कपिला गायों का दान किया कितनी गायों का अब ध्यान से सुनो आप लोग सब गो भक्त हो इसलिए आपकी जानकारी में बात दे देनी जरूरी है हिंदू परंपरा में सनातन धर्म की भारतीय परंपरा में प्रत्येक मनुष्य को गोदान अवश्य करना चाहिए प्रत्येक मनुष्य को यदि वो सामर्थ्यवान है तो गोदान जरूरी है पर गोदान करने का अधिकारी कौन है सामा ख्याली वाले स्वामी जी तो कर सकते हैं क्योंकि हमें इनके बारे में पक्का पता है जिस व्यक्ति के पास दस गायें हों, वह एक गाय का दान करने का अधिकारी है और जिसके पास सौ गायें हों, वो दस दस गायों के दान का अधिकारी है भले ही अरबपति खरबपति कोई हो पर यदि प्रत्यक्ष रूप में एक भी गाय उसके पास नहीं है तो वह व्यक्ति गोदान करने का अधिकारी नहीं है दस गैया पालोगे तो गोदान कर पाओगे नहीं तो गोदान का अधिकार भी नहीं है आज भारतवर्ष में गोवंश की संख्या इतनी कम बची है कि दस दस व्यक्तियों को बांटी जाए भारत की जनसंख्या के अनुसार गाय तो दस व्यक्तियों के बीच में एक गाय आएगी दस व्यक्तियों के बीच में एक गाय आएगी आप सोचो अब आप हिसाब लगाओ कि एक करोड़ गायों का दान किया तो महाराज आकाश राज के पास कितनी गाय होंगी अरे भाई हम तो गणित पढ़े नहीं तो हम बता देते आप लोग तो पढ़े लिखे आप लोग बताइए ना हैं? दस करोड़ बा चलो हमने मोहनदास जी की बात पर विश्वास किया झूठ हो तो ये जाने गणित एकदम सही है ना ठीक है महाराज जी दस गायों का दान करे दस गाय जिसके पास हो एक गाय दान कर सकता है और सौ गाय हो तो दस कर सकता है और एक लाख हो तो सौ कर सकता है हैं? दस हजार कर सकता है और एक करोड़ हो तो एक लाख कर सकता है एक अरब गाय हो तब एक करोड़ दान कर सकेगा क्यों जी यही बात है कि नहीं अरे भाई निर्णय करो तब हम आगे बढ़ेंगे हैं एक आदमी बोलो तो, तो पता चले दस करोड़ में एक करोड़ वाह दस करोड़ में एक करोड़ और एक करोड़ में दस करोड़ होंगी तो एक करोड़ गाय का दान कर सकता है चलो विश्वास कर लिए दस करोड़ में एक करोड़ गाय का दान यहां के महाराज के पास दस करोड़ गाय होंगी तब उन्होंने अपने पुत्र के जन्म पर एक करोड़ गायों का दान किया आप ध्यान सुने वृषभ का दान अलग किया वो कितना किया एक करोड़ कपिला गायों का दान किया और एक करोड़ एक सौ उत्तम प्रजाति के वृषभों का दान किया ध्यान से सुनो भाई शास्त्र की बात आपको बता रहे हैं दस गायों के दान का पुण्य एक उत्तम प्रजाति के वृषभ के दान से प्राप्त हो जाता है दस गाय दान कर दो चाहे एक वृषभ का दान कर दो बराबर पुण्य है इस बालक का नाम रखा गया वसुदान जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है ऐसे ही वसुदान निरंतर बढ़ने लग गया चंद्रमा के समान बढ़ने लग गया समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो गया बड़े विनम्र थे और महाराज जी वेदों के पारंगत विद्वान उनके चरणों में बैठकर के वसुदान का अध्ययन संपन्न हुआ अपने पिता से संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा प्राप्त की मंत्रों की शिक्षा प्राप्त की चारों चरणों से युक्त धनुर्वेद सांगो पांग अपने पिता के चरणों में बैठकर के और उन्होंने स्वीकार किया इधर पद्मिनी अथवा पद्मावती इनका दोनों नाम है पद्मिनी नाम भी और पद्मावती नाम भी है श्री पद्मावती कुछ और बड़ी हो गई इधर वसुदान बड़े हो गए तो ये भी बड़ी हो गई एक दिन की बात है पद्मावती अपनी सखियों के सहित बगीचे में आई खेलती हुई बगीचे में आई तो वहां देवर्षि नारद जी पधारे बोलो श्री नारद जी महाराज की अरे महाराज ये सतयुग की लीला नहीं सुना रहे आपको तो कलयुग की लीला सुना रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के लीला संबरण के पश्चात की ये लीलाएं हैं दक्षिण भारत की नारद जी आए नारद जी देखकर आवाक रह गए इतनी सुंदरी कन्या जिसके शरीर से ऐसी दिव्य कांति निकल रही है सारा उपवन जगमगा रहा है नारद जी छिठक गए सद्ध हो गए नाराजी कहा बेटी तुम किसकी पुत्री हो कहा तुम्हारा जन्म हुआ है तुम्हारा नाम क्या है तुम्हारा परिचय क्या है हस्तम दर्शय में तब मैं तुम्हारा हाथ देखना चाहता हूं बिना पूछे नाराजी हाथ क्यों देखना चाहते हैं भाई एक ज्योतिष के पंडित हमको मिले हमसे बोले आप अपने जन्म का समय हमको बताइए हमने हमको तो पता नहीं कौन सा जन्म का समय है, आपको क्या जरूरत पड़ गई नहीं बताइए आवश्यकता क्या है बोले हम ज्योतिषी हैं यही हमारा काम है हमको आपसे कुछ चाहिए नहीं पर हम बहुत अधिक प्रभावित हैं हम ये जानना चाहते हैं कि इस जातक के जन्म के समय कौन से नक्षत्र कौन सा योग पड़ा है तो हम अपने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ विचार करना चाहते हैं अब पीछे पड़ के उन्होंने लिया और लेकर के कुछ लिख के दिया वो भगवान की दया से खो भी गया लेकिन बड़ा सटीक लिख के दिया था नैमिशारण क्षेत्र के महापुरुष शास्त्री जी उन्होंने बहुत अच्छे विद्वान ब्राह्मण तो हमने उनको कहा कि हमने आपसे कहानी आपने ऐसा क्यों बोले मन की जिज्ञासा हुई बोले देखो अच्छे ज्योतिषी को किसी भी अच्छे जन्मांग को देखने का उत्साह होता है और अच्छे सामुद्रिक को, कोई बहुत लक्षण सम्पन्न स्त्री पुरुष दिखाई पड़े उनको लगता है कि क्या इसके हाथ में क्या विशेषता की रेखा क्या है देखना तो चाहिए तो नारजी को कौतूहल हुआ इस कन्या की कांति से पूरा बंद जगमगा रहा है मैंने आज तक ऐसी सुंदरी कन्या देखी ही नहीं आखिर क्या है इसमें विशेषता बेटी पुत्री अपना हाथ दिखाओगी अत्यंत भोलेपन से उस पद्मावती कन्या ने अपना करकमल कमल नारद जी की ओर बढ़ा दिया नारद जी सामुद्रिक शास्त्र के भी पंडित हैं नारद जी ने कहा हे उत्तम वदन वाली कन्या कन्या के मैं तुम्हारे लक्षण वर्णन कर रहा हूं तुम्हारे चरण अत्यंत तो सुंदर हैं। उसकी उनकी गठन बहुत अच्छी है अंगूठा अंगुली तलवा जैसा होना चाहिए वैसा है खिले हुए लाल कमन के समान इनकी कांति है और ये चिकने हैं, स्निग्ध हैं। चरणों की उंगलियां समान हैं, नख कुछ उठे हुए हैं उंगलियों के नख और वे एकदम रक्त वर्ण के हैं, लाल वर्ण के हैं। गुल्फ जो है वो गूढ़ हैं भीतर छिपे हुए हैं शरीर में रोम नहीं है रोमावली नहीं है केशों के अतिक्त शरीर में बहुत से लोगों को होते तो ना बहुत रोया बाल होते हैं शरीर वो नहीं है रोमावली से गिरहित जंघाएं हैं घुटने बहुत अच्छे हैं नितंब प्रथुल हैं तीन हैं, नाभि मंडल दक्षिणावर्त लिए हुए है तुम्हारे उदर में त्रिवली है और बहुत सुंदर शोभा हो रही है क्रमश बहुत सुंदर वर्णन किया हाथ ऐसे हैं, कटी ऐसी है शुकुंड के समान नाशिका है हाथ बहुत अच्छे हैं उंगलियां बहुत अच्छी हैं, वो भी लाल लाल हैं, दीर्घ और कोमल हैं, पुष्प दंड के समान तुम्हारी भुजाएं हैं कंठ रक्त वर्ण का है दीर्घ है स्कंध कुछ झुके हुए हैं मुख प्रसन्न है मैं अधिक क्या कहूं, तिल पुष्प के समान नाशिका है मैं अधिक क्या कहूँ तेरे केस बहुत सुंदर हैं, बिम्बा के समान अधर हैं। अब मैं अधिक वर्णन क्या करूँ नारद जी कह रहे विष्णु योग्यम सीती में निश्चिता मती ऐसा स्वरूप तो भगवती महालक्ष्मी का ही हो सकता है अन्य किसी कन्या का ये स्वरूप हो ही नहीं सकता तुम्हारा मुख देख के लगता है कि तुम भगवान की शक्ति हो भगवान ही तुम्हारा पाणी ग्रहण करेंगे ऐसा लगता है मुख की शोभा को देख करके ऐसा कहकर नारद जी अंतरधान हो गए और पद्मावती ने लौट कर अपनी माता से यह बात बताई माताजी ने धरणी देवी ने वो बात अपने पति महाराज आकाश राज से बताई बड़े प्रसन्न हुए नारद जी का दर्शन बेटी को हो गया और नारायण वर रूप से प्राप्त होंगे ये नारद जी ने कह दिया है तो नारद जी की वाणी मृथा नहीं मृथा नहीं हो सकती है इसी बीच में एक दिन की बात है बहुत सावधान होकर के सुने हम लोग वेंकटाचल में विराजमान हैं वहीं के ही सब मंगलमय चरित्र हैं श्रीनिवास भगवान वेंकटाचल में प्रकट भये वे श्वेत रंग के घोड़े पर बैठ करके दिभुज भगवान श्री राम तो क्योंकि श्री राम ही है ना ये तो द्विभुज भगवान श्री राम श्वेत रंग के घोड़े पर बैठकर श्री के श्रीनिवास भगवान मृगया के बहाने घोड़े पर बैठकर निकले और उसी बगीचे में पहुंच गए जहां श्री पद्मावती अपनी सखियों के साथ देवारचन के लिए सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन कर रही थी अब हमारे श्रीनिवास भगवान पहुंच गए कैसे हैं श्रीनिवास भगवान तस्में सु पुरुषम कृष्णम मदनाकार वर्णसम पुंडरीक दलाकार श्याम श्रीअंग शोभा महाराज जी कानों तक खिंचे हुए विशाल नेत्र हैं रेशमी पीतांबर धारण किए हुए हैं अलकावली बड़ी सुहावनी है पद्मराग मणि आदि से जटित सुंदर मुकुट और आभूषण धारण किए हुए हैं विशाल सारण नामक धनुष है और तरकस पीठ पर लगा हुआ है एक स्वर्णमय बाण अपने हाथ में लिए हुए विशाल वक्षस्थल है सोने का यज्ञोपवीत धारण किए हुए हैं आकर के बोले कि एक हिरन के पीछे हमने अपना घोड़ा दौड़ाया था क्या यहां हिरन दिखाई पड़ा क्या अब सभी कन्याएं आश्चर्यचकित हो गईं। इतने सुंदर राजकुमार को देखकर कन्याएं चकित हो गईं। ने कहा कि कोई भिल्ल राजकुमार होगा कितना सुंदर क्योंकि यही शिकार करते हैं मृदयार्थ आया होगा भद्रपुरुष आप अस् पर बैठकर यहां किससे पूछकर घुसे हैं प्रवेश किया है आपको पता नहीं है महाराज आकाशराज ने इस पूरे वन्य प्रदेश को सभी प्राणियों के लिए निर्भय कर दिया है ये निर्भयारण्य है यहाँ किसी भी प्राणी के ऊपर प्रहार नहीं किया जाता यहाँ के मृग अवध्य हैं, क्योंकि महाराज आकाशराज के द्वारा पालित हैं यह सुनकर के श्रीनिवास भगवान घोड़े से उतरे और उतरकर मुस्कुराते हुए बोले आप सब कौन हैं और ये आपके बीच में जो अपूर्व सुंदरी कन्या हैं ये कौन हैं ये सुभगा चारु सर्वांगी पीनोन्नत पयोधरा ये कौन है सखियों ने कहा पृथ्वी के कर्षण से उत्पन्न कमल कर्मिका में प्रादुर्भूत यह दिव्य अयोनजा कन्या पदमावती है ये हमारी स्वामिनी है हम सब इनकी सेविका हैं ये आकाश राज की पुत्री हैं पृथ्वी से प्रकट हुई हैं इनका नाम पद्मनी है हे सूरवीर यही हमारा परिचय है हम सब इनकी सखियां हैं की एक परंपरा है हमने आपसे पूछा कि आपका परिचय क्या है आपने अपना परिचय बता दिया सब सभ्यता यह कहती है कि आप भी पूछिए कि महाराज जी आपने तो हमारा परिचय पूछ लिया पर हमने आपका प्रथम दर्शन ही किया है हम आपको पहचानते नहीं हैं हम भी जानना चाहते हैं आपका परिचय इसको कहते परस्पर कुशलोप कथन कथनोप कथन भगवान ने अब ध्यान से सुनो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि ये साक्षात राम जी है प्रो राम चंद्र भगवान की भगवान बोले कि हमने आपकी स्वामिनी इस पद्मावती कन्या का परिचय प्राप्त कर लिया है तो धर्मता मुझे भी अपना परिचय देना चाहिए तुम लोगों ने अपने मन में सोच लिया कि कोई निषाद राज का कुमार होगा या कोई भिल्ल राज कुमार होगा तो ये सब निषाद भिल्ल हम नहीं हैं हम कौन हैं दिवाकर कुलम प्राहु रस्माकद यसे यस्य नंता पावना मनीषी नाम ये सखियो मेरा जन्म सूर्यवंश में हुआ है मैं दिवाकर कुल में हूं ऐसा मनीषी लोग जानते हैं और यदि मेरे नाम को पूछना चाहती हो तो एक नाम हो तो, तो मैं अपना नाम बताऊं मेरे नाम अनंत हैं और वे अनंत नाम पापना ने संपूर्ण मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं सखियों ने कहा कि श्रीमान जी आपके बहुत नाम हैं, अनंत नाम हैं और आपके नाम मनुष्यों को पवित्र करने वाले हैं। पर भाई कुछ न कुछ तो संबोधन करने के लिए एक नाम तो चाहिए एक नाम कोई बता दो तो भगवान श्रीनिवास मुस्कुराए बोले मैं देखने में कैसा लगता हूँ बोले आप बहुत सुंदर हैं, हमारे शरीर का वर्ण कैसा है सखियों ने कहा कृष्ण भगवान ने मुस्कुराकर कहा चलो कोई बात नहीं रंग के अनुसार हमारा नाम कृष्ण समझो बोलो भक्तवत् भगवान की हमारा काला रंग है तो हमारा नाम कृष्ण समझो ये हमारे सरकार काले होकर भी अनंत अनंत ब्रह्मांडों के उजियाले हैं समय व भांत मनुभा सर्वम छखियो वैसे तुमने हमारा द्विज रूप में दर्शन किया है लेकिन मैं चाहूं तो चतुर्भुज ठंडभुज अष्टभुज भी हो जाता हूं ये शारंग धनुष है ये वाण है मैं शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करता हूं मेरा चक्र असुरों को भयभीत करने वाला है मेरा शंख कैसा है विष्णोर यस्य ध्वनिल विषो मुखोत्थानूरी तहता तकोटिशुभ्र शख सदा प्रपद्ये प्रपदे तत्मचन्यम शशिकोतिशुभ्रम शा श्रु प्रपद्ये शंख कौन है भगवान का संख वेद में है साक्षात नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषेय भगवान नारायण वेद ही उनका शंख बने हुए हैं वेदात्मा है शंख संपूर्ण ज्ञान का अधिष्ठान भगवान का पांचजन्य शंख है और स्वामी जी ये चक्र कौन है ये चक्र कोई दूसरे नहीं है परम वैष्णव परम भागवत भगवान है। शिव ही चक्र हैं आप सबको शिव मेहनत का वो छंद स्मरण में होगा हरी कमलबल हरिस्ते साहस्रम यदे तस्जदर ने कमल ग्युग्रेक सौ चक्रवपुषाई जगता हरिस्ते साहस्रम कमलिमाय पदों को तस्ज मुदहरि नेत्रकमल ग्युद्रेक पर्णतमसौ चक्रवपुषात्रण रक्षाईपुर हर जागर्ति जगता महान श्री शिव भक्त श्री पुष्प दंताचार्य शिव मेहमन स्त्रोत्र में कह रहे हैं कि भगवान नारायण ने हे महादेव आपको एक हजार कमल पुष्प से अर्चन करने का निश्चय किया आपने लीला की एक कमल चुरा लिया हमारे वृंदावन वाले ठाकुर जी ही चोरी नहीं करते समय मौका पाने पर सब चोरी कर लेते हैं बोले बाबा ने भी एक कमल चुरा लिया यदो को अब कमलम अब 999 कमल रह गए एक कम हो गया अब अंतिम नाम पर सहस्त्र नाम पर कमल अर्पित करना है देखो जब भी अर्चन पूजन करने बैठो तो सारी सामग्री को एक बार देख लेना चाहिए पूजन करता बीच में बोले तो पूजन में दोष है उठ कर के किसी वस्तु को लेने जाए तो पूजन में दोष माना जाता है इसलिए पहले सावधान अर्चक याजक सबको सावधान होना चाहिए इसलिए सामग्री भी कुछ बढ़ा कर रखनी चाहिए बढ़ जाए तो ठीक है घटे नहीं अब भगवान बोल सकते नहीं सत्य संकल्प है ईश्वरता का प्रयोग नहीं कर सकते क्यों अब यहाँ ईश्वर बन थोड़ी यहाँ तो भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं तो भक्त को तो भक्त बन के ही रहना चाहिए ना अब परमात्मा संकल्प करें तो सृष्टि उत्पन्न हो जाती एक कमल पैदा नहीं हो सकता था क्या पर भगवान परमात्मा बनकर नहीं भगवान शिव के अनन्य भक्त बनकर सेवा कर रहे हैं अब अंतिम में कहना है शिवाय नमः क्या करें मन में विचार किया मेरे प्राण प्यारे भक्त मेरे नेत्रों को भी कमल कहते हैं तो कमल ही तो अर्पित करना है अपने नेत्र कमल को ही क्यों न चढ़ा दू तत्काल भगवान ने अपने सारंग धनुष के वाण से वाण उठाया सर्कस से और वाण की नोक से नेत्र को निकालकर जैसे ही शिवाय नमः अर्पित किया भगवान शिव प्रकट हो गए भगवान शिव प्रकट हो गए अब भगवान के नेत्र तो पूर्वत हो गए पर भगवान शिव ने प्रकट होकर के कहा कि आपने मुझे खरीद लिया है अपनी भक्ति से आज तक ऐसा प्रेम मुझसे करने वाला इस ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं हुआ आपने अपना नेत्र चढ़ा दिया भगवान शंकर के नेत्र बहने लगे प्रेम से और गतो भक्ति द्रेता भक्ति के उद्रोग से पिघल गए शंकर जी अपरिणित मसऊ चक्र वतुषा पुष्प दंताचार्य कहते शंकर जी ही चक्र के रूप में परिवर्तित तो। पिघल गए ना पिघली हुई वस्तु कोई ना कोई आकार ले लेती है पिघलकर कर शंकर जी चक्र बन गए बोले अब हम आपके हाथ बिक गए हैं इसलिए सदा सर्वदा आपके हाथ में ही रहेंगे आज भी भगवान के हाथ में चक्र है गतो भक्तिद्रे कहा परित मसौ चक्र बपुषा प्रयाणाम रक्षायी त्रपुर हर जागरती जगता प्रयाणाम रक्षायी त्रपुर हर जागरती जगताम हम आपसे प्रार्थना करते हैं जब शिव जी में और हमारे राम जी में इतना प्रेम है तो शिवजी और राम जी के भक्तों में कितना प्रेम होना चाहिए बोलो हरिहर में प्रेम है और हरिहर के उपासकों में प्रेम न हो विरोध हो तो इससे बड़ी अशोभनीय कोई बात हो नहीं सकती है और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम है जिन्होंने इस भेद को मिटा दिया रामचरितमानस मानस जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करके शिवद्रोही द्रोही दास कहा शिव द्रोही ममा दास कहा सोनर सपन हो मही न पबा सोनर मोहिना भावा तो नरेपन होना शिव सेवा कर फल सुख सोई शिव सेवा कर भल सुख सो अविल भगवती राम पद होल भगति अवरल भगवती रामपद हो अवरल भगती रामपद विरल भगवती राम बद अविरल भगवती राम पद बिनु छ विश्वनाथ पदने हु राम भगत करू राम ना प्रेम है हरिहर में तो भैया जब हरिहर में प्रेम है तो हरिहर के भक्तों में प्रेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए अवश्य होना चाहिए महाराष्ट्र की महान भक्ता श्री जनाबाई नामदेव जी के घर में टहल करने वाली सेवा करने वाली इस समय हमारे मलुक पीठ में महाराष्ट्र के एक बहुत अच्छे संत आए हुए हैं हमारी यहाँ यात्रा पूर्व निश्चित थी इसलिए हमको यहाँ आना पड़ा आलिंदी वारकरी शिक्षण संस्थान के प्रमुख श्री पूज्य मारुति बाबा इस समय मलुक पीठ में ही विराज रहे हैं। धन्य है महाराष्ट्र की संत परंपरा। जहाँ भेद शून्य होकर के हरिहरात्मिका उपासना जो सनातन धर्म का मूलभूत स्वरूप है उसे प्रस्तुत किया है हमारे स्वामी जी सामने बैठे हैं श्री वेंकट स्वामी जी इनका तो नाम ही वेंकटाग्री बिहारी है और इनका नाम श्री वेंकट स्वामी जी है इनके पूर्वाचार्य लिंगायत परंपरा, लिंगायत परंपरा के एक सिद्ध भक्त और उनको हमारे महाराष्ट्र के पंडरी नाथ जी ने बलपूर्वक अपनी ओर खींच लिया तो श्री हरि के उपासक तो थे ही श्री श्रीहरि के उपासक वो वारी यात्रा में पधारते थे आज भी उनकी जीवित समाधि है और स्वामी जी की पूरी की पूरी परंपरा सिद्धों की परंपरा है। आज ये अत्यंत सामान्य और सरल भाव से विराजे हैं लेकिन हम स्वयं दर्शन करके आए हैं महाराष्ट्र में महाराज इनके दर्शन के लिए लंबी लाइन लगती है लंबी लाइन लगती है दर्शन के लिए और भैया ये तो प्रेम है ना जिसका जिससे हो जाए हमारे से कुछ जन्मांतरीय संबंध होगा तो इतना प्रेम हो गया है कि जहाँ कहीं भी अवसर होता है तो पूज्य वेंकट स्वामी जी जरूर कृपा करके पधारते हैं तो भैया ये हरि हरिहरात्मक स्वरूप है भजन करी महादेवा देवा भजन करी महादेवा देव भजन करी महादेवा देवा भजन करी I got a feeling that we're gonna make it. वर्ग की एक महान भक्त के घर में सेवा करने वाली सिद्ध भक्ता जनाबाई कह रही है कि श्री महादेव जी निरंतर श्री राम जी का भजन करते हैं तुम पुनि राम राम दिन राती जी नातीदर अनंग अन और राम जी सदा शिव जी का ध्यान और पूजन करते रहते हैं इन दोनों देवताओं को दो रूप में नहीं देखना चाहिए इन दोनों में ऐक्य है इनमें दूजा पना नहीं है सया ऐक्य दूजे नहीं शिवा रामा ना ही भेद शिव और रामजी में भेद नहीं है ऐसा ज्ञान जिसको हो चुका है वही परमार्थ पथ में सिद्धि को प्राप्त कर सकता है भेद में जी रहा है सांप्रदायिक दुराग्रह में जी रहा है उसको कभी सिद्धि मिलने वाली नहीं शंकर प्रिय ममद्रोही शंकर प्रिय ममद्रोही, शंकरप्रिय ममद्रोही। ममद्रो ही शिवदास ते नर करहि कलप भरे भोर नरक महावास इसलिए राम जी और शिवजी में भेद नहीं है ऐसे ही वे देव सिद्ध हैं जनावाई कहती है अब मैं अंतिम बात कहना चाहती हूं ये देह तो दो हैं पर इनका प्राण तो एक ही है इनका आत्मा तो एक ही है गति देश परणित मसू चक्र बपुषा प्रयाण रक्षाए पुर हर जागर बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय और यदि तुम हमारा नाम कोई लौकिक नाम सुनना चाहते हो श्रीनिवास भगवान कह रहे हैं तो मेरा नाम वीरपति है क्या नाम है वीरपति कहा रहते हैं आप बोले वेंकटाद्रीनिवास इनम इसी वेंकटाद्री में मैं निवास करता हूं ये सब कौन है आपके साथ बोले सब हमारे इष्ट मित्र हैं आपकी स्वामिनी के साथ सखिया ये सब भी हमारे सब सेवक हैं इससे मित्र इस हैं साथ मृगयाथ घोड़े पर बैठ करके यहाँ आए हैं मृग चला गया है लेकिन इस कन्या का दर्शन करके मेरा मन इसकी ओर आकृष्ट हो गया है मया किम लभ्यतेम कि मया इम लभ्यते क्या मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ इस कन्या को इतना सुनते ही वो सब सखिया नाराज हो गईं। घोड़े पर चढ़ के आया और तुरंत आके कहने लग गया कि मुझे प्राप्त मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ भाग जाओ जल्दी यहाँ से। ये महाराजा आकाश राज की सीमा का क्षेत्र है उनका बगीचा है उनको पता चल गया तो जेल में डाल देंगे हथकरी बेड़ी पड़ जाएंगी तुम्हारे भाग जाओ यहाँ से जब तक महाराज नहीं आ रहे हैं तभी तक भाग जाओ यहाँ से भगवान मुस्कुराए और तत्काल वहाँ से सेवकों के सहित से। जय सिया फिर घोड़ा दौड़ाया और तिरुपति से वेंकटाग्री ज्यादा दूर तो है नहीं घोड़ा दौड़ाया फिर आ गए हैं अब ये तो पद्मावती तो उनकी नित्य प्रिया है व्याकुल हो गई इधर ये व्याकुल हो गई इधर हमारे त्रुपति बालाजी व्याकुल हो गए। ये कलिकाल की कितनी मधुर लीला है अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परापर पर, पर ब्रह्म अपने ऐश्वर्य भाव का लोप करके कितनी मधुर लीला कर रहे हैं इस कटाचल में वाराह भगवान पृथ्वी माता को ये चरित्र सुना रहे हैं। भगवान घोड़े से उतरे जहां आजकल भगवान विराजमान है यही उनका महल है ठाकुर जी महल में प्रवेश कर गए और ये किरात वेशधारी और कोई नहीं थे ब्रह्मा जी शंकर जी इंद्र ये सब किरात वेश में भगवान के साथ साथ चल रहे थे वो तो सब देवता अपने अपने स्वरूप में हो गए यहीं तो निवास करते ही हैं मणि मंडप में भगवान ने प्रवेश किया पांच ब्यूढ़िया पार करके भगवान मुक्ता गृह में गए वहां सुंदर पद्मपीठ पर बैठ गए और वहां बैठकर भगवान नेत्र बंद करके पद्मावती जी का चिंतन कर रहे हैं ध्यान कर रहे हैं स्मरण स्मरण पद्म मरन पद्म स्मर पद्मयतलोचना कनुमीनकुच मंदस्मित मुखाम श्री पद्मावती जी के सौंदर्य का नैक्षित सौंदर्य का ध्यान करते हुए भगवान विराजमान क्यों मोहित हो गए हैं क्षीरा भि पद्मोदान शुभा तस्यात मना देव श्रीनिवासो मुमो साक्षात महालक्ष्मी के समान सौंदर्य संपन्न पद्मावती का दर्शन करके भगवान मोहित हो यहां भगवान की सेवा बकुल मालिका करती है सखी बकुल मालिका बकुल मालिका ने कहा हे प्रभोग मध्यान्ह का समय हो गया है राजभोग आरोगने का समय हो गया है बहुत बढ़िया एक नंबर सुंदर ताजा कड़काया हुआ गाय का घी डाल करके सुंदर दाल बनाई सबसे पहले लिखा है आप अपने मन से नहीं बोल रहे बढ़िया घुटेमा दाल हो कड़ाही की या बटलोई की मिट्टी के पात्र की हो सब तो कहना ही क्या है दाल बढ़िया से घुट जाए उसमें ताजा कड़काया हुआ गाय का घी और पड़ जाए फिर महाराज छप्पन भोग छत्तीस व्यंजन नतमस्तक है उसके सामने कुछ नहीं पोदन सुरु भी सरअी हमारे मोहनदास ने तो अपने होठों पर जवान फेरना आरंभ कर दिया इनके ठाकुर जी भोग लगाने के बहुत रसिक होना भी चाहिए और बढ़िया सुगंधित चावल महामहम हसता हुआ सुगंधम देवार हम अतिशोभन अत्यंत सोभन, ऐसा सुंदर दाल भात सुंदर खीर गुड़ से मिश्रित खड़ी मूंग उबाली हुई मूंग पांच प्रकार के पुआ कई प्रकार की पूड़ी और कई प्रकार के वटक वटक जानते किसको कहते हैं बाटी बटक दाल बाटी राजस्थानी बाटी भी महाराज बड़े बड़े कलाकार बाटी के विशेषज्ञ ऐसी सुंदर बाटी भी बनाते हैं कि बिना दांत वाला भी प्रेम से पा जाए बस यह है कि उसमें कंजूसों के द्वारा ऐसी बाटी नहीं बनती थोड़ा घी का बढ़िया मोमन पड़ता है कंजूस तो महाराज ना खुद खा सके न दूसरे को खिला सके तो रसोई सब शीतलपुर को जा रही है ठंडी हो रही है आप पाइये पर भगवान श्रीनिवास जी नेत्र ही नहीं खोलते हैं आंख बंद करके बैठे बकुल मालिका ने समझ लिया कि ये कुछ चिंता में निमग्न है बड़े प्रेम से ठाकुर जी के चरणों को सहला करके बकुल मालिका बोली पाद संबाह कृत्वा निमिलित विलोचनम महाराज जी ठाकुर जी इतना चिंतन कर रहे हैं ठाकुर जी पौ गए देखो प्रेम भी करते हैं ठाकुर जी तो चौथाई और आधा पाधा नहीं करते प्रेम भी करते तो पूरा बीसाना प्रेम करते हैं भगवान प्रेम का पूरा निर्वाह करते हैं। भगवान महाराज अब तक तो बैठे थे, अब लेट गए बकुल मालिका ने धीरे धीरे चरण दबाए और कहा हे माघव उत्तिष्ट उठिए किम शेषे पुरुषोत्तम आप क्यों सो रहे हैं मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए रसोई बनाई है आप आरोग्य क्यों नहीं हैं? क्या आज मृगया में थक गए हैं बहुत अधिक अथवा हे विशालक्ष लगता है आपका मन किसी में आसक्त तो हो गया है इसी से आपका ये स्वरूप तो दिखाई पड़ रहा है क्या किसी कन्या ने आपके चित्त वित्त का हरण कर लिया है यह सुनकर के भगवान ने लंबी श्वास ली अरे लगता बीमारी बहुत तगड़ी है बकुल मालिका उठकर बकुल मालिका ने कहा भगवान आप बताएं तो सही मैं प्रयास करती हूँ अब, अब जो बात है बिल्कुल सब सुन लेना यहाँ बैठे हुए लोग यदि सो रहे हों तो जग जाए और बाहर तक सुनने वाले लोग भी सावधान होकर सुने अब भगवान कह रहे हैं कि मेरा यह व्यामोह सामान्य नहीं है मैं किसी को कृतार्थ करना चाहता हूँ किसको कृतार्थ करना चाहते हैं आप भगवान के शब्दों में सुनिए ेतायुगे पुणे रावण हतवानहम वेदवती कन्या साक्रिय सीता रूपा रूपल जनकस्य महीतला गते कुमारी हन तुम पंचवटी हे बकुल मालिके प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नंदन रूप से मैंने प्रकट होकर रावण का वध किया और मेरी अनपाय शक्ति जीरा अरथ जल वीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न वह मेरी अनपाए नहीं आह्लाद शक्ति मेरी प्राण बल्लभा महालक्ष्मी भगवती के जनक जी के यज्ञार्थ भूमिकर्षण करने पर प्रकट हुई उनका नाम सीता उन सीता जी की इस कन्या वेदवती ने उस अवतार में बड़ी सहायता की जब मारीच का वध करने के लिए मैं पंचवटी पहुंचा उस समय आगे की लीला के क्रम का विचार करके अग्निहोत्र के अवसर पर मैंने प्रज्वलित जातवेदश अग्नि को प्रार्थना की कि तुम मेरी प्राण वल्लभ जानकी जी को कुछ काल के लिए ले जाओ उस समय आदाय सीताम पाता स्वाहायाम सन्निवेश स्वाहा देखिए एक प्रश्न का समाधान तुम पावक महु करो निवासा जबलवि करो निशाचर निशा अग्नि भी पुरुष है कि नहीं भले ही ब्राह्मण है भगवत स्वरूप ही है पर अपनी पत्नी को अग्नि के पास रखना ये प्रश्न हो सकता कि नहीं वो भी एक वर्ष से अधिक समय के लिए रखना तो यह भी तो पूछना चाहिए था न बिहारी लाल की जय जय श्री जय गो माता जय गो पातवल पेड़ा महाराज जी का और श्री पूज्य महंत श्री स्वामी दिनेश गिरी जी महाराज का और श्री हमारे श्री रघुनाथ जी का श्री रघुनाथ भारती जी का मंगलमय दत्त भगवान का दर्शन हो रहा त्रिमूर्ति का दर्शन हो रहा ना तो त्रिमूर्ति का दर्शन ही दत्त भगवान का दर्शन है हम लोगों को दत्त भगवान का दर्शन हो रहा है तो हम जो बात कह रहे थे उसे पूर्ण कर दें हम ये निवेदन कर रहे थे शास्त्र की मर्यादा बहुत सूक्ष्म है कल हमने निवेदन किया था वेद में लिखा है अग्निर्वयी ब्राह्मण है, क्षत्रिय को कोई अपनी धरोहर रखना हो तो उसे ब्राह्मण के पास अपनी धरोहर की सुरक्षा रखनी चाहिए अग्नि ब्राह्मण है इसलिए जानकी जी को अग्नि के पास छोड़ा किंतु एक बात है अग्नि भी देवता है पुरुष हैं उनके पास एक वर्ष से अधिक जानकी जी का रहना क्या मर्यादित है इसका समाधान विंकटाचल महात्मे में भगवान व्यास ने किया है भगवान यज्ञवाराह ने किया है सुने श्लोक सुने अग्निहोत्रगतो अग्निहोत्र गन्नी संवणोदय रावणोद्यमम सीताम पाताले स्वाहायाम सन्निवेश अग्नि ने अपने पास नहीं रखा जानकी जी को जानकी जी को लेकर सीधे पाताल चले गए और महासती जो स्वाहा देवी हैं अपनी प्रियतमा महासती स्वाहा देवी से कहा ये श्री रामवल्लभा जानकी जी हैं इनको संभाल कर रखना एक पतिव्रता की सुरक्षा एक पतिव्रता की सन्निधि में ही हो सकती है उस समय इस ऋषिकन्या वेदवती ने जिसका स्पर्श रावण ने कर लिया था केश का स्पर्श कर लिया था और हाथ ही खड्ग हो करके और केशों को काट दिया स्वयं अग्नि में प्रवेश कर लिया था वही वेदवती तो अग्नि ने पुनः अग्नि से प्रकट करके सीता जी के ही स्वरूप में राम जी के बामांक में विराजमान कर दिया और महाराज जी ये रहस्य लक्ष्मण जी को भी पता नहीं चला लक्ष्मण हु मरम नजान लथिमनहूय मरम न जाना जो जाोकसुचरित रचा भगवाना। रूप भगवा सीतासदृशी कसर्ज रावण वध के पश्चात वही वेदवती सीता स्वरूप धारिणी वेदवती मेरे सामने आई किंतु मैंने निश्चय किया था रामावतार में विदेहराज नंदनी के अतिरिक्त में किसी का पाणी नहीं करूंगा मैंने एक पत्नी व्रत स्वीकार किया है मेरी आज्ञा से वह वेदवती सीता प्रतिबिंब सीता अग्नि में प्रवेश कर गई वही वेदवती उसके लिए अग्नि ने मुझसे प्रार्थना किया था कि भगवान पूर्व जन्म में भी यह अग्नि में समाहित हुई थी मैंने पुनः अग्नि से प्रकट करके आपके निकट रखा और लंका विजय के पश्चात ये पुनः अग्नि में आ, आ रही है क्योंकि आपने मर्यादा पालन का निश्चय किया है तो इस बेचारी वेदवती के मनोरथ की पूर्ति होनी चाहिए आप इसे वरदान देकर के कृतार्थ करें क्योंकि आपके इस भूभार हरण के असुर संघरण के कार्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इनको वरदान देकर के कृतार्थ करें उस समय भगवान ने उस समय हे बकुला देवी हे बकुल मालिका देवी मैंने उस समय वेदवती सीता को वर दिया था क्या वर दिया था तथा देवी करी ये कलऊयुगे सावदेश सा ब्रह्म ब्रह्मलोके बसत्वमर पूजिता पश्चात भूमि तनयाविष्युता हे अग्निदेव अब यह वेदवती ब्रह्मलोक में जाकर निवास करेंगी कब तक हर जी ये चौबीसवीं चतुर्युगी के त्रेता की बात है अट्ठाईसवीं चतुर्युगी का कलयुग जब आएगा जो वर्तमान युग चल रहा है तब तक ये ब्रह्मलोक में निवास करेगी और अट्ठाईसवी चतुर्वी के कलयुग के आरंभ में आकाश राज की पुत्री के रूप में नारायणपुर में जो नीचे नगर है तिरुपति उसमें ये प्रगट होंगी और ये भूमि से प्रकट होंगी पद्म के समान नेत्र होने के कारण पद्म नेत्री होने के कारण पद्मादत्त वराह होने के कारण इनका नाम पद्मावती होगा और आज पद्मावती का दर्शन शिकार खेलते हुए मैंने बगीचे में कर लिया है इसलिए पूर्व के उस वर्ग को सत्य करने के कारण मेरी सहज प्रीति उनमें हो गई है क्योंकि उनसे विवाह के लिए ही मैंने इस वेंकटाचल पर अवतार ग्रहण किया बकुल मालिका ने कहा भगवान आपको बताना तो पड़ेगा कि वो हैं कैसी मैं तो मैंने तो देखा नहीं मैं कैसे पहचानूंगी श्रीनिवास भगवान बोल रहे हैं तस्प मया वक्त न शक्य शतहाय नई लक्ष्मीव चया मे भगवान सर्वसमर्थ हैं फिर भी कह रहे हैं कि सौ वर्षों तक लगातार मैं वर्णन करूं उसके स्वरूप का सील का स्वभाव का गुणों का तुम्हें वर्णन नहीं कर सकता लक्ष्मी के समान वह मुझे अत्यंत प्रिय है एक बात पक्की समझ लो जल्दी से ब्याह कराओ नहीं तो प्राणा स्थि भविष्य सत्य में सभी स्नेह में प्राण रुकेंगे नहीं तो बकुल मालिका ने कहा आप चिंता न करें पहले प्रसाद तो पाए भगवान बोले भोजन तभी करेंगे जब ब्याह पक्का होगा बोलो भक्तवत्ल भगवान की। हाँ हंसाने के लिए नहीं बोले ब्याह का नहीं है ये अपने भक्तों के प्रेम का आदर है भला परमात्मा को ब्याह की क्या विलासा बकुल मालिका आकाशराज के नगर में नारायणपुर में पधारी वहां पहुंच करके वहां भी देखा वहा महाराज जी पदमावती की भी यही हालत है वो भी भोजन नहीं करती है लता मंडप में पौधी है कमल पुष्पों से जल सीध करके उनको चैतन्य किया जा रहा है बार बार श्रीनिवास भगवान का स्मरण करके विरह का दाह उनको जला रहा है आकाशराज ने अपनी प्राण प्यारी बेटी की यह दशा देखी वही दि बुलाया महाराज जैसे मीरा जी कहती है बाबुल बैद बुलाइया पकड़ दिखाई मारी वहाद मरम नहीं जाने कसक कले वैद्य ने कहा इसकी व्याधि सामान्य नहीं है कोई अतीव अपूर्व मनोरम सुंदराति सुंदर पुरुष राजकुमार उसका दर्शन इसको हुआ है और उसके रूप के चिंतन में ही यह निमटना है तब इस कन्या को स्वस्थ करने के लिए अगस्त्य भगवान के द्वारा विराजमान जो शिवलिंग हैं, इस वेंकटाचल क्षेत्र में ही हैं, संभवता नीचे होंगे हमने दर्शन नहीं किया महर्षि अगस्त्य के द्वारा विराजमान सुवर्ण मुखरी नदी के तट पर श्री अगस्तेश्वर महादेव श्री अगस्तेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए वहाँ छाया सुख तपस्या कर रहे हैं महाराज बलभद्र और श्री कृष्ण वहां विराजमान हैं आज भी उनका दर्शन करना चाहिए अब वहां कन्या को लेकर के वहां गए हैं वहां पूजन कर रहे हैं और इधर महाराज जी अगस्तेश्वर लिंग का पूजन किया है नदी के तट पर विश्राम किया है और इधर बकुल मालिका आई है और बकुल मालिका ने सारी बात कही है और भगवान श्रीनिवास की माला लेकर के आई है माला प्रदान की है और मुस्कुरा करके सारी बात कही है कि वे भी आपके वियोग में इसी प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं अब तो महाराज आकाश राज को पता चला और आकाश राज को नारद जी ने पहले बता दिया है जिस राजकुमार का ज्योतिषी जी को बुलाया है उन्होंने कहा जिस राजकुमार का इसको प्रथम दर्शन होगा उसी के साथ विवाह होगा ये कौन है तो श्री बकुल मालिका ने कहा यह साक्षात श्री नारायण हैं अनंत कोट ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यान कल्याण गुणगण श्रीनिवास भगवान है यह सुनकर के आकाश राज के रोमांच हो गया मैं चाहता भी था मेरी यह दिव्य अनिंद सुंदरी मेरी कन्या उसका विवाह श्री भगवान के साथ हो मैं कितना भाग्यशाली हूँ अब तो सुंदर लग्न का विचार किया है और लग्न का विचार करके और महाराज जी विवाह की तैयारी हुई है बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो जय जय आरती गैया मैया की आरती हरण विश्व भैया की आरती या मैया अर्थ काम सदर्म प्रदाई अविचल अमल मुक्ति पदी सुर मानव सौभाग्य विधाय प्यारी पूजे न की आरत श्री गैया मैया अखिल विश्व प्रतिपाली माता मधुर अमीय दुग्धान प्रदाता रोगिकोप संकट परित्राता भवतागरित दृढ़ नैयात्री गैया मैया की आयोज आरोोग्य विकासिनी दुख दैन्य दारे के विनाशिनी सुख मा सुख समृद्ध प्रकाशिनी विमल विवेक बुद्धि दैया की आरती गैया मैया की सेवक हो चाहे दुखदाय पै सुधावत माई शत्रु मित्र सबको सुखदाई नेह स्वभाव विश्व जैया की आरती गैया मैया की आरती हरण विश्वैया की आरती त्री गैया मैया